को दिक्कत लग रही हो समझने में भैया जी नमस्कार बता सकते हैं हैं हाँ जी जी जी जी से से से भैया भैया नमस्कार नमस्ते ऊपर से? से हाँ बोलिए आपको दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत अच्छा बहुत अच्छा और ईश्वर करे आप बहुत सतायु प्राप्त करे स्वस्थ रहे दीर्घायु रहे बिल्कुल देखिये आपकी शुभकामनाएं और इसी प्रकार सबको सुख बांटते चले खत्म हो गया धन्यवाद आपकी शुभकामनाएं सबकी तरफ से आ गई जी सबकी तरफ से आ गई कामना का मतलब क्या है और आपका उसमें जिम्मेदारी क्या है शुभ कामना का मतलब क्या और उसमें आपका जिम्मेदारी क्या आप लोग सब जिम्मेदारी के साथ शुभकामना दे रहे हैं या बिना जिम्मेदारी के हाँ जी जिम्मेदारी के साथ शुभकामना क्या है उसको पहले समझ लेते हैं शुभ समझ लें। तब तो ये शुभकामनाएं स्वीकार हो पाएगी नहीं तो क्या मतलब है ये तो एक सिंपल शब्द है फेंक दिया नमस्ते है ना? तो पेन है भैया दूसरा दे दीजिए कोई वो नहीं चल रहा है तो प्रांजे भई पेन दीजिए क्या, क्या? वहां रखें क्या? हाँ ये दे पेन, पेन, पेन कहीं चले गए लाल से थो थोड़ी लिख है। चलो यही चलाते हैं।, हैं ये तो हाँ बट कोई बात नहीं मानव के लिए अब तक हम क्या सोचते रहे अभी तक हम किसको शुभ माने ये दिखेगा नहीं दूर से हम ये सोचते रहे कि केवल सुविधाएं मिल जाएंगी तो मानव का शुभ हो जाएगा सोचते रहे कि नहीं सोचते रहे और सुविधा नहीं मिले तो भगवान मिल जाए और भगवान अगर सुविधा मिलती तो भगवान आराम से आए कोई जल्दी नहीं है भैया इतना जल्दी क्या है भगवान को आने की आराम से सुविधा अगर मिल रही है तो और सुविधा नहीं मिल रही है तो तुरंत आए ऐसे है ना तो अब तक हम इसी को शुभ माने कि शुभ घड़ी किसको बोले जब हमारा प्रमोशन हो गया शुभ घड़ी किसको बोले जब कोई पैदा हो गया है ना तो ये तमाम तरह की चीजों को शुभ माने अभी हमको ये समझ में आ जाए कि शुभ का मतलब ही क्या है किसको शुभ कह रहे हैं कि हर मानव में सुख हो जाए उसका मतलब है समाधान हो और हर परिवार समृद्धि पूर्वक जिए हर मानव में समाधान हो हर मान हर परिवार में समृद्धि हो इसका नाम शुभ है अच्छा ये बताइए धरती पे यदि कोई भी आदमी समाधान संपन्न नहीं होगा तो धरती के लिए शुभ होगा कि अशुभ धरती पे यदि कोई भी परिवार समृद्धि संपन्न नहीं होगा कोई भी देश यदि समृद्ध नहीं होगा तो शुभ होगा कि अशुभ है ना तो शुभ शुभ कब कब शुभ कहलाएगा समाधान समृद्धि पूर्वक एक के लिए या सबके लिए तो शुभ कब कहलाए कि समाधान समृद्धि की एक शिक्षा हो जाए है ना वैसे जीने की एक व्यवस्था हो और उसके लिए किसके लिए हो ये सबके लिए हो तो यदि शुभ होगा तो सबके लिए तो शुभ होगा तो क्या होगा सर्व शुभ होगा जब तक शुभ की बात हम करेंगे जब तक वो सर्वशुभ से जुड़ता नहीं है वो शुभ ही नहीं है वो अशुभ है ये बात समझ में आती है शुभ यदि होगा तो सर्वशुभ से कम में नहीं हो सकता है तो ये ये, ये स्पष्टता आई। शुभ का मतलब सर्वशुभ जब तक सबके लिए नहीं है यूनिवर्सल नहीं है तब तक वो शुभ ही नहीं है और वो शुभ का वस्तु समाधान है समृद्धि है और उसके लिए समझना समझाने का कार्यक्रम है अब दूसरी बात आती है, कामना शुभ के अर्थ में कामना शुभ का मतलब तो आ गया मतलब एक प्रकार से शुभ के लिए बोल दी लेकिन काम नहीं आए तब तो ये कहां चला गया ये तो भ्रमित परंपरा में चला गया काम काम ना कर ली काम नहीं किया कामनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं मेरा बच्चा बहुत सुखी हो कामना लेकिन उसके अर्थ में काम नहीं कर पाए तो शुभ कामनाओं का मतलब ये हुआ कि जो शुभ की इच्छा है जो शुभ की इच्छा है उस इच्छा के अर्थ में उस इच्छा के अर्थ में समझना जीना और समझाना तो शुभ सर्वशुभ है और कामना का मतलब हुआ इच्छा कामना उसके अर्थ में समझना जीना और समझाना तो शुभ के अर्थ में समझना शुभ के अर्थ में जीना और शुभ के अर्थ में समझाना इसका नाम हुआ शुभकामना ठीक है तो फिर से एक बार फिर से एक बार कितने लोग मेरे साथ शुभकामना लेके खड़े हैं कितने लोग मेरे साथ शुभकामना लेके खड़े हैं लो जी जी हो गया जी जोरदार ताली आप लोगों के लिए इसका मतलब ये जो आपने हाथ उठाया उसका मतलब क्या बता देता हूं आप समझने को तैयार हो गए हैं और ये परिचय शिविर में जितनी बात समझ में आई हो आई क्योंकि समझना थोड़ा विस्तार से ही है आगे अपने आप को समझने की प्रायरिटी के साथ खड़े हो गए पहला भाग ऐसा हुआ या नहीं हुआ हा या ना कंफ्यूजन मेरे को हो तो दूर कर देना मेरा और ऐसे समझने के लिए समझने के लिए अब आप जीना को शुरू कर रहे हो अभी तक क्या थाना जीने के लिए इस चीजों को समझ रहे थे अभी यह समझ में आया कि हमारी ज़रूरत है पहले समझना तो अब अब हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो है वो कहाँ जाने वाला है समझने के लिए तो आप इसके लिए तैयार हो गए हैं समझने के लिए आप तैयार हैं जीने के लिए आप तैयार हैं और समझाने के लिए लोगों को तैयार हो पाएँ ऐसी कामना हमारी भी है तो हम दोनों की कामनाएं जुड़ने का मतलब ये हुआ कि सर्व शुभ की कामना और इसी का मतलब हुआ कि आपका और हमारा कोई संबंध है और इसी अर्थ में और इस संबंध को प्रमाणित होना है तो आपकी सभी शुभकामनाएँ तह दिल से स्वीकार और कंधे से कंधा लगाकर हम लोग काम कर पाए ऐसी भैया ये जो सर्वशुभ की बात अभी हमने समझी तो इसमें मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जो मैं सुखी हूँ तो वो सर्वशुभ होने के पहले भी कोई सुखी हो सकता है क्या या फिर जब सर्व होगा उसके बाद ही मैं सुखी हो सकता हूँ ये बहुत अच्छी बात है देखिए समझना बराबर सुख जीना बराबर सुख का प्रमाण समझाना बराबर सुखी होकर व्यवहार करना व्यवहार और व्यवहार के लिए करना कार्य ये बात समझ में आई इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए मुझे लग रहा है ये बात बहुत ठीक से बैठी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हम सभी सुख चाहते हैं समाधान चाहते हैं है ना तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि मेरा सुख तो समझने से है और जीना सुखी होने के बाद है जीना सुखी होने के बाद शुरू होता है जब तक तो हम तरसते हैं लटकते हैं है ना याचक बने रहते हैं तो जीने का स्वरूप बनता है सुखी होने के बाद तब तक क्या करेंगे तब तक ये करेंगे समझने के लिए जिये नहीं तो फिर रोटी खाने के लिए और टॉयलेट भरने के लिए जीएंगे। मामला जिये स्विच फिट होता है तो यह समझ में आया हम जब सुखी होते हैं तब जीने की बात शुरू होती है और वो समझने से होता है कि मानव क्या है समाधान क्या है समृद्धि क्या है उसके लिए शिक्षा क्या है व्यवस्था क्या है सबके लिए कैसे हो सकता है तो मेरा समझना मेरा सुखी होना है समझ में आए जीना हमारे सुख को प्रमाणित करना है जीना अपने को जो सुख समझ में आया है उस सुख को हकीकत में प्रमाणित करना सर्टिफाई करना है। दूसरों को नहीं अपने लिए तो समझना समझने के अर्थ में प्रमाणित होना और अब आया व्यवहार इसके बाद व्यवहार कर पाते हैं जब तक आप सुखी नहीं हैं तब तक आप कोई व्यवहार करने के लायक है ही नहीं आप व्यवहार की लोगों से अपेक्षा करते हो और कुछ कार्य करते हो जब तक आदमी समाधान संपन्न नहीं है मतलब सुखी नहीं है उसको चीजें समझ में नहीं आई है तब तक वो सुखी नहीं है और जब तक सुखी नहीं है तो सुखपूर्वक जीता नहीं है तो व्यवहार नहीं कर पाता है व्यवहार वो एग्जाम है जहां पे पता चलता है कि आप सुखी हैं या आप सुखी नहीं हैं अब तक हम कोई व्यवहार कर ही नहीं पाए क्या कह रहे हैं हाँ अब तक हम कोई व्यवहार कर ही नहीं पाए हैं कुछ कार्य कर रहे हैं खाली बच्चे को निलाए धुलाए वो क्या है उसको पैदा किया वो क्या है उसको पढ़ाए लिखा वो कार्य है अभी तक हम सब ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि इससे अधिक हमारी योग्यता ही नहीं है समझदारी का प्रमाण ही है कि व्यवहार करने की योग्यता आ जाती है समझदारी के आधार पर ही व्यवहार करने की योग्यता आती है समझदारी की पहले क्या है कुछ काम करते हैं मम्मी ने बोला पानी गिलास लाओ तोड़ के आए इसलिए कि मम्मी मेरे से अच्छा व्यवहार करे मतलब मुझे समझा दे कि ज़िंदगी क्या है और इसी प्रकार से बड़े भी कर रहे हैं तो ये समझ में आ जाए अगर ये हमको समझ में आया और ये सर्व शुभ के लिए काम होता है तो शिक्षा और व्यवस्था हो गई तो क्या चीज़ समझ में आई आदमी का सुख क्या है? है ना समाधान से है समझ से है और समझना और समझाना कुल कार्यक्रम है मानव की जिंदगी में क्या कार्यक्रम है समझना और समझाना ये समझ में आ रहा है समझना और समझाने के बीच की कड़ी क्या है जीना। यदि हम जीते नहीं है तो हम समझा नहीं पाएंगे तो बीच में कड़ी क्या है जीना। ये बात समझ में आ रहा है कुल कार्यक्रम क्या है मानव का यदि मानव मैंने बताया ना 180 डिग्री पे काम कर सकता है या तो सुविधा के लिए जिए सुविधा के लिए बिजनेस करे, सुविधा के लिए संविधान बनाए सुविधा के लिए कानून बनाए सुविधा के लिए शिक्षा की बात करे, तो वो एक प्रकार से जीना है जो हमको जीना स्वीकार नहीं है ये बात समझ में आती है और नहीं तो जीने का दूसरा वैकल्पिक स्वरूप क्या निकल के आया समझना और समझाना आपका सारा काम इतना ही है समझना और समझाना लेकिन समझाने की योग्यता का भाई जीए बिना समझाना होता नहीं समझे बिना जीना होता नहीं लिख लो समझे बिये बिना जीना होता नहीं समझे बिना इधर रख दो तो, इधर इधर दो तो, समझे बिना जीना होता नहीं जिये बिना समझाना आता नहीं इसको लिख लें पहले पहले इसको पूरा करूंगा उसके बाद आप लोगों के प्रश्न लूंगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो है ठीक तो समझना समझे बिना जीना होता नहीं जिए बिना समझाना होता नहीं तो मानव के लिए सर्वाधिक बड़ा कार्यक्रम क्या है समझना समझाना कुल कार्यक्रम उसके लिए योग्यता क्या है बीच में जीना यदि कोई जीता हुआ व्यक्ति मिलेगा तभी आप समझ पाओगे यदि कोई समझा हुआ व्यक्ति मिलेगा तभी आप समझ पाओगे समझा तो है लेकिन वो जीता नहीं तो आप समझ पाओगे क्या कुछ का कुछ समझ लोगे और पटांग हो जाएगा जीना क्या है है ना अभी वो तो बात करना चाहते हैं, जीना क्या है फिर तो ये समझ में आ जाए कि कुल कार्यक्रम क्या है समझना समझाना ये कुल कार्यक्रम है ये कुल जीना नहीं है समझे को समझे हुए को जीने में प्रमाणित करना अब उसका मतलब क्या निकला कि कुल कार्यक्रम समझना समझाना ही है बीच में एक इंटरव्यू में उसी को समझने जा रहे हैं क्या करना है तो समझने समझाने में क्या चीज समझ में आई अब इस कार्यक्रम के लिए समझने समझाने के लिए के लिए शिक्षा है अब शिक्षा का लिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन तो शिक्षा क्या हो गया एक प्रकार का जीने का स्वरूप हुआ शिक्षा क्या हो गया एक प्रकार का जीने का स्वरूप हुआ और शिक्षा का दूसरा नाम क्या है व्यवहार ये बात समझ में आई अब विचार काय के लिए विचार काय के लिए काय के लिए विचार करोगे अब समझने और समझाने के लिए विचार अपने में जो कल्पना शक्ति है उस कल्पना शक्ति का नियोजन किधर करेंगे हम समझने और समझाने के लिए शिक्षा ही व्यवहार है और व्यवहार ही शिक्षा है पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें जो व्यवहार है वो क्या है केवल समझने समझाने का कार्यक्रम पत्नी को क्या समझ में आया पति को समझा पाना उसके लिए पत्नी का जो समझ में आया उसके में जीना और ये जो जीने में क्या निकल गया ये जो जीना है ये व्यवहार हो गया तो शिक्षा ही व्यवहार है ये बात समझ में आई पत्नी पति के साथ व्यवहार करे उसका मतलब है पत्नी पति पति के लिए प्रेरणा हो पति पत्नी के लिए प्रेरणा हो माता पिता बच्चे के लिए प्रेरणा हो भाई भाई के लिए प्रेरणा हो मित्र मित्र के लिए प्रेरणा हो भाई बहन आपस में प्रेरणा हो इसका नाम क्या हो गया व्यवहार और व्यवहार क्या चीज है शिक्षा शिक्षा बड़ी चीज है क्योंकि अब शिक्षा जो है कह के लिए हो रही है व्यवहार से हो रही है और व्यवहार का प्रतिफल क्या चाहते हैं हम व्यवहार से क्या उम्मीद कर रहे हैं शिक्षा होते हुए क्या चाह रहे हैं कि दूसरे को भी व्यवहार करने की योग्यता आ जाए तो व्यवहार का प्रतिफल क्या व्यवहार तो व्यवहार के बदले क्या चाहिए व्यवहार तो इससे क्या होते हैं सुखी इसी को देखेंगे कि विचार के अभाव में यह हो सकता है क्या तो विचार के अभाव में हो सकता है क्या जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो समझने के लिए सोच रहे हैं समझाने के लिए सोच रहे हैं तो वो पुनः इसी के साथ जुड़ गया तो विचार व्यवहार के साथ जुड़ा तो इन दोनों का प्रमाण क्या निकला जैसे मेरे पास एक विचार था आपके साथ शेयर किया आपके पास भी वो विचार बन जाए है ना तो विचार के बदले क्या हो रहा है बिजनेस हो रहा है विचार के बदले क्या हो रहा है विचार के बदले विचार पैसा नहीं हमने इतना अच्छा विचार आपको दिया लाओ पैसे दे दो तो क्या हो गया ट्रेड में घाटा हुआ मेरा या फायदा हुआ विचार बड़ा चीज है कि पैसा बड़ा चीज़ है तो विचार मैंने दिया तो मुझे उसके एवज में बराबर मिलना चाहिए तो आपसे विचार वापस मिलेगी क्या समझ में आए भाई आपने बताया समझ में आया तो ये मेरा मेरा पेमेंट हो गया तो विचार का क्या प्रतिफल विचार तो विचार काय के लिए समझने और समझाने के लिए विचार का प्रमाण कहा है व्यवहार में तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं इस प्रकार से ये ये जितना कार्यक्रम हो गया ये हमारे लिए सुखी होने के लिए अभी इसके साथ बहुत सारी चीजें और जोड़ सकते हैं हम संविधान काय के लिए संविधान काय के लिए बिल्कुल ठीक बात और व्यवस्था काय के लिए हाँ जी व्यवस्था क्या के लिए समझने समझाने के लिए ठीक तो संविधान क्या के लिए व्यवस्था के लिए तो व्यवस्था क्या के लिए इसी को बोले ज़िंदगी का प्रयोजन समझ में आ जाए तो पूरा संविधान क्या के लिए मानव कैसे समझे मानव कैसे जिए और मानव कैसे समझा पाए तो जीने का मतलब ये हो गया कि संविधान व्यवस्था और वो समझने समझाने के लिए और देखेंगे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कार्य करना है काम नहीं करेंगे ऐसा थोड़ी काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है लेकिन अब काम काय के लिए समझने और समझाने के लिए कार्य अब नहना काय के लिए नहाना काय के लिए समझने के लिए कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाता है और समझा पाने के लिए अगली पीढ़ी को समझा पाए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहाना भी जरूरी है उत्पादन कह के लिए है ना एक समय तक बच्चों के लिए समझने के लिए जैसे यहाँ पर बहुत सारा उत्पादन करते हैं हो सकता है हमारी जरूरत नहीं होती जिस तरह से कट जाएगी है ना लेकिन उतने से काम नहीं चल रहा है अब बच्चों को समझाने के लिए उत्पादन हो रहा है अब पेट भरने के लिए नहीं है कल जैसे जितनी चर्चा हो थी उसमें लग रहा है कि हम पेट भरने के नए तरीके को खोज रहे हैं ऐसा नहीं करें हम लोग पेट भरने के नए तरीके पे काम नहीं कर रहे हैं प्रयोजन क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए पेट तो आप वैसे भी भर रहे थे और एक नए तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से भर लोगे तो क्या उपलब्धि हो जाएगी उससे मानव को मानव को खुशहाली मिलने वाली नहीं है हम ऑर्गेनिक हो गए अभी हम धरती के साथ ये नहीं कर रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं है जब तो तक अपने साथ भला होगा धरती के साथ भला हो सकता है तो सारा कार्य काय के लिए कर रहे हैं अब गाय काय के लिए पाल रहे हैं हाँ जी समझने समझाने के लिए खाना या किचन में बना रहे पकौड़े काय के लिए साबुन बना रहे काय के लिए ब्रेड बना रहे काय के लिए सारा ट्रेड क्यों कर रहे हैं समझने और अभी समझ में आया ये बात समझ में आई तो कितना उल्टा हो गया पहले समझना समझाना काय के लिए कर रहे थे समझना समझाना किसको कर रहे थे पैसे के लिए सुविधा के लिए अब क्या समझ में आया अब क्या समझ में आया कि सारा कुछ कह के लिए कर रहे हैं समझने और समझाने के लिए ये बात समझ में आई? गई ये बात ठीक से समझ में आई तो किस में आपको प्रयोजन दिखता है वॉट इज द पर्पजफुलनेस वेयर यू कैन फाइंड इट द फर्स्ट वन इज एवरीथिंग वी आर डूइंग टू गेट द मनी टू गेट द नेम एंड फेम एंड नाउ एवरीथिंग वी आर वॉट वी आर डूइंग इज फॉर समझना समझाना किसको आप प्रयोजन बोलते हो बताओ पहले वाला ऑप्शन या ऑप्शन नंबर दो कोई बता सकता है भाई आप बताओ क्या समझ में आया आपको इस पूरी बातचीत से क्या समझ में आया माइक देना भाई को माइक मैन दो लोगों के प्रश्न लेने हैं आपके और आपके हाँ जी वो वो पीछे चश्मे वाले भैया दिल्ली वाले जी. पूरी बात से क्या समझ में आए थोड़ा विस्तार से बताइए तो आ, मतलब सबसे पहले तो हम लोग किस चीज़ की तलाश में है किस चीज़ क्या हमें पूर्ण करेगा उस चीज़ की तलाश में हम लोग हैं जो सुख है सुख कैसे मिलेगा हमें अपनी समझ पूरी करनी पड़ेगी और समझ पूर्ण जो होगी वो मतलब समझ के दो भाग है एक तो पहले हमें खुद समझना पड़ेगा और हमें फिर दूसरों को समझाना पड़ेगा और उसके लिए बीच में उसकी कड़ी जो जोड़ती है वो है हमें उस समझ के साथ जीना एज एज ए रोल मॉडल हमें अपने आप को पेश करना पड़ेगा और फिर ये ये जब हम पूरा एक एक लिविंग मॉडल में इस चीज़ को उतारेंगे इस पूरी समझ को तो उसके बाद आगे की चीज़ें हैं जैसे शिक्षा है विचार है जो उस समझ को ही पूर्ण कर है और उसी को ही सेटिसफाई है तो किस में दिख रही है किस लॉस्ट ऑफ पर्पस होता है पहला ऑप्शन सुविधा के लिए सब कुछ कर रहे थे उसमें एक समय सुविधा जब नहीं चाहिए रहती है जब चाहिए रहती है तब तो, तो ठीक लगता है लेकिन सुविधा हमेशा चाहिए नहीं आपको खाना अभी पकौड़ा खा लिया अब पकौड़ा चाहिए आपको और अब आप पकौड़े के लिए जीना कितना भारी है देन यू फील लॉस्ट ऑफ पर्पज फुलनेस इट हाँ या ना? अभी क्या समझ में आया इसका जस्ट उल्टा हो गया समझने समझाने का के लिए अब बाकी साफ काम है काम तो वो सारे कर ही रहे हम लेकिन आप देखेंगे कि यदि पर्पज़ आइडेंटिफाई हो जाता है उन सारे काम करने के तरीके तौर तरीके उनका एजेंडा उनके मैकेनिज़्म वो सारा बदल जाता है जब तक हम पर्पज़ को सेंटर नहीं करते हैं हम उसी पर्पज़ से है ना सुविधा संग्रह के लिए यहाँ के बिजनेस मॉडल को समझने जाते हैं सुविधा संग्रह के लिए यहाँ के व्यवहार मॉडल को समझने जाते हैं सुविधा संग्रह के लिए यहाँ पर सारा समझने जाते हैं वो समझ में आता हुए भी आता नहीं है ये बात समझ में आई तो परिचय शिविर का कुल ऑब्जेक्टिव इतना है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी सारी समस्याओं का केवल एकमात्र कारण था कि हमारे कुछ जिंदगी जीने का कोई एक सही तरीका या एक लक्ष्य या कोई प्रयोजन स्पष्ट नहीं हुआ और वो क्यों नहीं हुआ क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्था के अधूरेपन के कारण और वो क्यों नहीं हुआ क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ आज मानव का अध्ययन हो जाने से ये बात हमको समझ में आ गई कि मानव में दो चीजें चाहिए एक सुख चाहिए सुविधा चाहिए जैसे तमाम लोग मेरे को मिलते हैं वो बोलते हैं साहब माना जाती की वो सेवा करना चाहते हैं एक पीछे एक दीदी आई वो डॉक्टर थी और वो बोले मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं और मैं तो माना जाती की सेवा करना चाहती हूँ मैंने कहा ठीक है भाई कैसे करेंगे डॉक्टर बन मैं सेवा करना चाहती हूँ क्या कहा उन्होंने तो उन्होंने कोई गलत बात कही हा या ना उनकी तरफ से ठीक ही लेकिन थोड़ा ऑपरेशन करेंगे तो अभी पता चलेगा क्या हुआ थोड़ा सर्जरी तो मैंने ये पूछा कि सेवा आपको किसकी करनी है अपनी सेवा करनी है या दूसरों की सेवा करनी है तो बोले दूसरों की करनी है तो जिसकी सेवा करनी है उसको समझोगे कि नहीं समझोगे उसको क्या चाहिए तो बोले उसको तो स्वास्थ्य चाहिए इससे स्वास्थ्य चाहिए इसलिए हम स्वास्थ्य के काम करेंगे और मैं समझ गई बिना पैसे के काम करूंगी मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा क्या बिना पैसे काम करिए लेकिन आप नहीं समझो स्वास्थ्य नहीं चाहिए उसको बोले ऐसे कैसे मैंने कहा एक बात बताओ आदमी में समझ नहीं हो और स्वस्थ हो तो ज्यादा शोषण करेगा आदमी में समझ है ना नहीं है और बीमार हो तो ज़्यादा शोषण करेगा कौन ज़्यादा शोषण करेगा आदमी में समझ नहीं हो और केवल स्वस्थ हो शरीर स्वस्थ हो खाली तो शोषण ज्यादा करेगा या कम करेगा तो कहने लगी तो हाँ वो तो करेगा तो शोषण ही करेगा तो तुम तुम्हारी सेवा का कुल फल क्या निकलेगा शोषण में जाओगे भैया ऐसे कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा आप बताओ ना आप बताओ इसके अलावा क्या होगा तो उस मानव को जिसकी आप सेवा करना चाहते हो उसको चाहिए क्या पहली प्रायोरिटी क्या है पहली प्रायोरिटी क्या है समझना समझाना समझ मुद्दा है इस समझ के योगफल में दो चीजें हैं मतलब इन दो के बीच में समझ है तो समझना समझाना यह मुद्दा है यदि उस मानव को यदि समझ नहीं होगी समाधान नहीं होगा तो आपकी सेवा से धरती बर्बाद होगी या आबाद होगी यही हम कर रहे हैं हमारे में से तमाम वो लोग जिनके पास एक बार पैसे आ गए एक समय पैसे आने के बाद अब वो सेवा करने चले या तो उनके सही में जेन्यून चाहत होगी या नाम के लिए करते होंगे पता नहीं या अगले जन्म में कोई अच्छा भगवान देख रहा होगा तो पुण्य मिलेगा उसके लिए करते होंगे पता नहीं वो जो भी कारण से करते हो सेवा जब तक समझ में नहीं आएगी हम कर पाएंगे यदि मानव सेवा होनी तो किस आधार पे होनी है उसको पहले सुख चाहिए भैया खाना आज नहीं मिलेगा तो भी चलेगा आज दिन भर खाना आपको नहीं मिलेगा लेकिन आज, आज आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए आज मेरा बर्थडे खाना नहीं मिलेगा चलेगा कि नहीं चलेगा तो है तो तो आज बहुत खाना मिलेगा लेकिन आप सब गदे हो नालायक हो उल्लू हो दुख आपको यदि मिलेगा तो चलेगा पांच मिनट उठ के चले जाएंगे लोग अपना सामान लेके चाहे तमाम बढ़िया बढ़िया खाने को सामान बना कर रखा हो तो ये हमको समझ में आ जाए ये हमको समझ में आ जाए कि मानव केवल और केवल समाधान के लिए सुख के लिए क्रियाशील है अपनी सारी गतिविधियां गुप्ता जी जागो अपनी सारी गतिविधि अभी समझने समझाने को सेंटर में करके करेंगे ये बात समझ में आई इसको इसको मुख्य मुद्दा है उसके लिए हम बात भी कर रहे हैं ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ है ना मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को बात करने में बड़ा मजा आता है है ना बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे रुचि है बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को पैसा मिल रहा है या कुछ हो रहा है बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए आप यहाँ बैठ के क्यों सुन रहे हो कोई इतना सुंदर आदमी छोड़ी हो मैं है ना आप इसलिए सुन रहे हो कि आपको कुछ समझ में आ जाए बच्चे हम क्यों पाल रहे हैं बच्चों को समझदार बनाने के लिए है ना तो सारी एक्टिविटी मानव की जो है अब वो अलाइन हो सकती है वो फोकस हो गई उसको एक डायरेक्शन मिल गया समझना जीना समझाना सीखना करना सिखाना ये हो गया समझने वाली बात व्यवहार के लिए सुख के लिए और दूसरा मुद्दा आया सीखना करना सिखाना तो सारे कार्य इंडस्ट्री नहीं चलानी ऐसा नहीं करें अब इंडस्ट्री ऐसे चलानी है समझने के लिए समझकर चलानी है समझकर कर चलाकर है ना समझाने के लिए ताकि हम समझा पाए कि कैसे जीना चाहिए कैसे ट्रेड होना चाहिए कैसे सुखी होकर सुखपूर्वक जीने के लिए जैसे बताया पहले समझने का मतलब सुखी होना उसके बाद सुख को प्रमाणित करना और वो समझाने का कार्यक्रम बना व्यवहार और कार्य दोनों ही कार्य भी समझाने के लिए और व्यवहार भी समझाने में सहयोगी हो सकते हैं ये वाली बात अपने को समझ में आनी चाहिए और अभी प्रश्न ले रहे हैं भैया है। बाकी चीज़ तो समझ में आ गई है कि ट्रेड में समझाने का काम कैसे होगा ट्रेड में जी वही हमारे यहाँ जो भी एक ब्रेड, ले, ब्रेड लेने के आता है बेचारा जी उसको लोग समझा ही देते ओ, जो गाड़ी वहां जाती है उसको आ... भी समझाते जाइए एक बार हाँ मैं जाना चाहता हूँ जाइएगा रुकिएगा वहां पर भी लोग उसमें से कई सारे लोग यहाँ के बैठे हुए हैं वही मैं समझना चाहता हूँ ब्रेड क्या खाली हमारे यहाँ की पच नहीं रही अभी है ना तो यहाँ आना पड़ा तो अभी हमारे बच्चे जो है वो भी चीज़ों को समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं मानव का अध्ययन कर रहे हैं अब यहाँ उनके पापा चाचा मामा ताऊ तो मोसा है ना कुछ कुछ बता दिए उनको ठीक लग सकता है लेकिन उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कि दुनिया सच में ऐसी है क्या तो हम अपना उत्पादन भी करते हैं और उत्पादन उनके लिए भी जरूरी है तो उनके लिए उत्पादन समझाने के लिए सिखाने के लिए हो रहे हैं और उस उस उत्पादन के माध्यम से वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पर अपना कंसेप्ट शेयरिंग करते हैं उससे उनको क्या फ़ायदा होता सामान बिकता हुआ फायदा नहीं है उससे जितने लोग उनसे मिलते जाते हैं उनकी सहमति उनको मिलती जाती है तो अपने में वो प्रमाण देखने लगते हैं कि जो कुछ वो उनके मम्मी पापा ताऊ से सीख रहे हैं और वो बात सही है क्योंकि वो वेरीफाई हो रही है कोई हम अपने बच्चों को ऐसे आलूफ ले जा कहीं अच्छा ले बना के ले जाएंगे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है तो पूरी माना जाती के साथ वो इंटरेक्ट करते जैसे मेरे को समझ में आ गया मैं गेट बंद करके यहाँ रहता आराम से मेरे को समझ में आ गया जी अपने क्या लेने देना ऐसा नहीं होता है क्योंकि शुभ यदि कोई होगा तो सर्वशुभ में ही जुड़ेगा नहीं तो जुड़ेगा नहीं अब तक माना जाती शुभ को लाभ में देखती रही गुप्ता जी शुभ को गाय देखती रही लाभ में सोचिए माना जाती का क्या हालत है चाहे गुप्ता जी हो चाहे शर्मा जी हो चाहे वर्मा जी हो चाहे कोई भी जी हो शुभ के साथ क्या चिपकाया अपन ने अरे अपनी पोल पट्टी वही दिख रही महाराज पोल पट्टी छुपी हुई थोड़ी रहती है दरवाजे पर लिखा है सबके सामने शुभ बराबर लाभ आ गया तो शुभ हो गया अभी लाभ में तो एक ही पार्टी के पास होता है किसी की गर्दन काटना ही हमारे लिए अभी तक क्या है शुभ है अभी शुभ को समझना पड़ेगा कहां जुड़ा सर्व शुभ। यदि आपका शुभ सर्व शुभ से जुड़ा नहीं तो महाराज अब आतंकवादी हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो हाथ में बंदूक है या नहीं है उससे भी ज्यादा खतरनाक हो आतंकवादी को तो लोग दूर से पहचान सकते हैं बंदूक से वो मारता है आप तो अपने सभी कार्य व्यवहार से पूरी दुनिया को मार रहे हो गुप्ता जी और फिर भी हम कहें कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम तो बहुत सुखी हैं तो मुबारक हो आपको सुख अपना हमें क्या कहना एक दिन और बचाए है ना आपकी स्वतंत्रता वापस यथावत है हाँ जी भैया जैसे आपने डॉक्टर वाला एग्जाम्पल लिया हाँ। कि, आ, वो उनको हेल्थ देते हैं और उससे फिर वो शोषण होता है जी तो अब जैसे वो तो ये नहीं चाहते कि शोषण हो पर फिर भी वो हेल्थ देते हैं और हम जैसे घी अपना है घी तो खा के क्या करेगा वो भी तो शोषण कर सकता है ना बिल्कुल ठीक बात है इसीलिए टॉप प्रायोरिटी में क्या है टॉप प्रायरिटी में हमारी जिंदगी में घी है कि समझना समझाना समझना समझाना और उसके लिए घी है तो हेल्थ भी उसके लिए कहाँ है डॉक्टर साहब पहले समझाते हैं तो डॉक्टर को अगर सही प्रैक्टिस करना है तो उसको समझाना है और फिर हेल्प देना है हाँ असा? इसका मतलब यह हुआ कि उसकी ज़िंदगी का प्रयोजन समझना समझाना होना है क्या समझना समझाना है तो समझने समझाने से सुखी होना है तो डॉक्टर की डॉक्टर को यदि पूरा होना होगा हमारे कई सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं है ना हमारे साथ ही काम कर रहे हैं हमारी बहनें हैं कर रही है काम तो अब वो पहले चीज़ों को समझ रही हैं कि आदमी आदमी किस प्रकार से सुखी होता है पहले उसको समझना है और देखिए अगर डॉक्टर डिसिप्लिन की हम बात करेंगे तो ये भी समझ में आना जरूरी है कि जब तक आदमी सुखी नहीं है वो बीमारी से ग्रस्त ही रहता है ये हाँ या ना तो डॉक्टर यदि किसी को स्वस्थ करना चाहता है सही मायने में तो पहले मानसिक रूप से स्वस्थ करना पड़ेगा तब जाके शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा क्योंकि शरीर में बल कहाँ से है मैं से मन से मन में ही थकान आज पता नहीं क्या होने वाला है, है ना तब क्या निकल के आया कि तमाम तरह की बीमारी होने वाली तो डॉक्टर प्रोफेशन गलत थोड़ी ना है लेकिन वो अधूरा है कि पूरा तो उसको पूरा करना पड़ेगा पूरा करना पड़ेगा मतलब नाउ डॉक्टर विल भी अलाइंट विथ दिस होल प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर डॉक्टर भी समझ रहे हैं कि डॉक्टर दीदियाँ बैठी हैं पीछे और बैठी है। तमाम पार पार पार पार हैं तमाम हमारे पास पाँच सात डॉक्टर यहाँ चीज़ों को समझ रही हैं सुखी हो रही हैं और वो अब एजुकेशन के साथ शिक्षा और व्यवस्था है न शिक्षा और व्यवस्था के साथ अलाइनमेंट बैठने के बाद अब डॉक्टर को भी लगता है कि हमने ठीक काम किया तो अभी क्या हो गया कि प्रयोजन विहीन हम कुछ कुछ काम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी उसकी उपयोगिता थी लेकिन वो आंशिकता में रह गई क्या कह रहे हैं आंशिकता में है। पराठा पहले भी खाया पराठा आज भी खा लिया पहले हमने खाया था सुखी होने के लिए पराठा खाया अब क्या कह रहे हैं सुखपूर्वक खाया सुखी होकर खाया है न और समझने समझाने के अर्थ में जीने का स्वरूप को पहचानना आपके आचरण का मतलब इतना है है कि कि आप समझ समझ रहे रहे हो हो? या समझा ये ये बात बात में आती? है? हाँ भी भी भी, अभी तो ये बात सही है कि आज बहुत सारे लोग, हम लोग है, आगे जाते हुए जब ये समाज समझिए कि समझ समझ संपन्न सम, हो गया है और तभी भी बच्चे होंगे उनको समझाने का एक प्रयोजन चलता रहेगा उसके बाद क्या कार्य का कल्पना हो रहेगी सिर्फ जीना रहेगा या और कुछ बच्चे हमेशा पैदा होते रहेंगे नहीं होते रहेंगे तो वो, वो तो होगा पर हमारे तो शिक्षा चलेगी कि नहीं चलेगी शिक्षा चलेगी और शिक्षा बिना व्यवस्था के हो सकती है क्या हाँ, तो व्यवस्था वे, तो की व्यवस्था तो, तो तब तो ये स्थापना हो जाएगी तो व्यवस्था का सब संचालन करना और और उसको संरक्षण करना हमारा काम बिल्कुल का? बना रहेगा तो अभी भी क्या है व्यवस्था काम कर करना है इस मॉडल में व्यवस्था काय के लिए काम करना है शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए जैसे गुप्ता जी समझ में बात यहाँ पर जो एजुकेशन हो रहा है उसको संभालने के लिए क्या चाहिए उसके नीचे का सपोर्ट क्या है व्यवस्था हम कुछ परिवार मिलकर यहाँ पे एक व्यवस्था का ताना बाना ढांचा खांचा बनाते हैं और उसमें एजुकेशन चलती है तो एजुकेशन हमेशा चाहिए तो व्यवस्था हमेशा चाहिए या नहीं चाहिए ठीक तो अब व्यवस्था को अभी हम कह रहे हैं कि बनाना पड़ रहा है अभी हम कह रहे हैं क्योंकि अभी हमारे बीच में पहचान नहीं हुई थी प्रकृति में तो बनी हुई थी तभी तो बन रही है तो अभी हमको लगता है कि एडिशनल काम है हमारे पास जिसको व्यवस्था बनाना पड़ता है तो अभी हो सकता है हमको खर्चा ज्यादा करना पड़े अभी हो सकता है हमको ज्यादा मेहनत करना पड़े अभी हो सकता है हमको ज्यादा ध्यान देना पड़े आगे चल के ये सरल और सहज होने की बात है लेकिन प्रयोजन हमेशा बना ही रहेगा तो शिक्षा और व्यवस्था हमेशा बनी रहेगी देखिए आज जस्ट दो एक मिनट और ज्यादा ले लूंगा बिल्कुल बिल्कुल आराम से आराम से जो ये जो शिक्षा है आज तो क्या है कि हम हम सब मानव हैं, उनकी जो जो बड़े हैं उनके लिए भी ये प्रयोजन है क्योंकि आज तो समझिए कि उस टाइम तो हो गया कि भाई जिस तरह से जो जो आयु में जो समझना है और सीखना है वो हो गया बराबर तो अभी बच्चे आते रहेंगे बच्चे की प्रमाण तो भी क्या होगी पांच परसेंट पॉपुलेशन का रहेगा जी तो बाकी का जो काम रहे, बाकी रहेगा का लोगों का जो काम रहेगा या बाकी का जो समय का काम रहेगा हाँ। तो व्यवस्था की संचालन और समाधान उसमें ज्यादा रहेगा में रहेगा बिल्कुल, रहे बिल्कुल और कुछ प्रयोजन उसके आगे होना है शेष सुखी होने से प्रयोजन पूरा होता है ठीक ठीक एक लाइन और लिख लीजिए क्रिया की पूर्णता ही उसकी निरंतरता है कोई भी एक्टिविटी यदि कंप्लीट होती है तो खत्म नहीं होती है कोई भी एक्टिविटी पूरी होती है तो खत्म नहीं होती कंटिन्यू हो जाती है तो क्रिया की पूर्णता ही लिख लीजिए याद आएगा बाद में डायरी कभी पलटोगे तो क्रिया की पूर्णता ही उसकी निरंतरता है ये बात समझ में आती है ये बात ठीक समझ में आई तो क्रिया की पूर्ण होने का मतलब खत्म होना नहीं होता है। जैसे गाय हमारी अब सो लीटर दूध देने लगी मान लीजिए हमको सो लीटर चाहिए था तो अभी खत्म थोड़ी हो गया अब 100 लीटर के लिए चारा कितना और कितना गाय और कितना क्या ये चलने वाला निरंतर हो जाएगा वो तो क्रिया की पूर्णता ही क्रिया की निरंतरता जैसे समाधान समाधान पूरा हो गया तो समाधान निरंतर रहेगा सुख पूरा हो गया तो सुख निरंतर रहेगा समृद्धि पूरी हो गई तो समृद्धि की निरंतरता होगी शिक्षा पूरी हो तभी शिक्षा की निरंतरता हो अभी क्या हो गया अभी किसी भी चीज़ की निरंतरता है क्या अभी हम कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हर फील्ड में प्रयोग हो रहे कि नहीं हो रहे सारे प्रयोग का मतलब ही है प्रयोग बराबर गलती लिखो प्रयोग बराबर गलती कब तक होती रहेगी प्रयोग बराबर गलती कब तक होती रहेगी जब तक सही पकड़ में नहीं आएगा सही पकड़ में आने के बाद प्रयोग बंद सही पकड़ में आने के बाद प्रयोग बंद फिर उसके बाद उसकी निरंतरता होगी है <hMm? ना जब तक हम सही समझते नहीं हैं प्रयोग ही करते रहते हैं प्रयोग बराबर गलती और इतनी गलती हम कर चुके कि धरती बर्बाद हो गई की बात समझ में आई और प्रयोग करने के लिए ना तो आपकी मम्मी तैयार है ना पत्नी तैयार कई लोग बोलते हैं कि सर पत्नी मानती नहीं वो इसीलिए नहीं मानती कि आपने उसके साथ इतने सारे प्रयोग कर लिए है न अब वो घायल हो चुकी है तो पत पति नहीं मानता है बच्चे नहीं मानते, आपने इतने प्रयोग कर लिए एजुकेशन में इतने प्रयोग कर लिए कि अब ना टीचर की कमर टूट गई बच्चों की भी टूट गई अब कोई नई चीज़ लेके जाओ बोले नहीं सर अब नहीं हो सकता तो ये समझ में आना चाहिए कि जो नाराजगी है वो इसी बात से कि आपने ज़िंदगी को एक खेल बना दिया प्रयोग करने लगे क्योंकि जिंदगी समझ में नहीं आई इसीलिए लोग सुन नहीं रहे ऐसा नहीं कि उनके अंदर सुनने समझने की इच्छा नहीं है इच्छा है अभी भी गुप्ता जी संभावना है संभावना पूरी है इधर बाजू में बैठी है बेठी। लेकिन क्यों नहीं हो पा रही बाजू वाले के लिए इधर क्यों नहीं हो पा रही क्योंकि इतने प्रयोग कर लिए तो हर बार डाउट ही बना रहता है ये फिर से एक नया प्रयोग है ना? तो प्रयोगों से हम आहत हुए हैं घायल हुए हैं पूरी मानव परंपरा का विश्वास टूटा है धरती की कमर तोड़ी है अब और ये प्रयोग झेलने के लिए जगह पर धरती अब नहीं है ये हमको अगर बात समझ में आती है तो उससे भी हमको समझने की और गति मिलती है ठीक है बात तो ये बात समझ में आ जाए कि समझने से प्रयोगों से हम मुक्त रह सकते हैं समझ कर करो ये मॉडल कोई प्रयोग नहीं है ये प्रयोग ही नहीं है समझ को प्रमाणित कर रहे हैं दो ट्रायल एंड ईर हम कोई ट्रायल एंड ईर नहीं कर रहे हैं बाबा जी को पूरी सच्चाई समझ में आई उन्होंने पहले अपने में इसको प्रमाणित किया प्रयोग नहीं किया खुद ने जी कर प्रमाणित किया कि समाधान हुआ कि नहीं हुआ समृद्धि हुई कि नहीं हुई और परिवार बना कि नहीं बना उन्होंने अपने में प्रमाणित कर लिया उनके प्रमाण को हमने अध्ययन किया अध्ययन किसका होता है भाषा का अध्ययन नहीं होता है अध्ययन होता है, है प्रमाण का तो जो वो प्रमाणित किया अपने आप को उसको हमको अध्ययन करने का मौका मिला और हम ही अकेले नहीं बहुत सारे मित्र हमारे विद्वान लोग एक से एक उन सब ने अध्ययन किया है ना तो जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा तो मैंने उनके प्रमाण को ठीक ठीक अध्ययन किया तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसे तो जी सकते हैं जो मैंने अध्ययन किया है प्रमाण का अध्ययन किया उसको मैं यहाँ पर जीता हूँ उसको आपको बताता भी हूँ यहाँ के लोगों को बताता हूँ और वैसे ही हम जीने का काम करते हैं इस विधि से क्या निकला हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रमाण जिसको हमने देख लिया है उसी को खाली मैग्निफाई करते चले जाते हैं मतलब उसका बाबा अगर बीस पचास लोगों के साथ इंटेंस काम किए होंगे तो हो सकता है हम उससे ज्यादा लोगों के साथ काम करेंगे ये काम बड़ा नहीं है खाली संख्या कोई छोटा बड़ा नहीं करती उस प्रमाण का उस प्रमाण का अभी लोक व्यापीकरण हो रहा है।, है ना तो ये बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है जिसको भी ये प्रयोग दिखेगा वो डर डर के दूर खड़ा रहेगा ये प्रमाण है ना कि प्रयोग भैया जी ये ये बात एक मिनट ये बात पहले ठीक से समझ में आ गई ये बात ठीक से समझ में आई ये किसी भी तरह का प्रयोग नहीं है हम अपनी बच्चों की जिंदगी के साथ प्रयोग करेंगे हम अपनी जिंदगी के साथ कर लो तो करे भैया कोई आदमी अपने बच्चों की जिंदगी के साथ प्रयोग करेगा ये चेकिंग है इसका यदि एक आदमी को भरोसा नहीं होगा तो अपने बच्चों को दूर रखेगा उससे लोगों को बताता रहेगा तुम करो तुम करो और अपने बच्चों को उससे क्योंकि मानव की खूबसूरती है कि मानव अपने अपने पर रिस्क ले सकता है अपने बच्चों पर रिस्क लेना नहीं चाहता है ये बात समझ में आई तो ये उसका प्रमाण है ये कोई प्रयोग नहीं है है ना तो यदि कोई प्रबोधक बोलता भी हो और यदि अपने बच्चों को दूर रखता हो या नहीं भी बोलता हो और अपने बच्चों को दूर रखता है इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात पर मॉडल का मतलब यह हुआ कि आपके नजर से मॉडल हमारी नजर से जिंदगी है भाई आपकी नजर से मॉडल क्योंकि आपको तो कई तरह के मॉडल चाहिए आपको तो मॉडल मतलब तो क्या है उसके मूल में देखेंगे तो प्रमाणिक मॉडल है और ये एम सी के एक प्रकार का मॉडलिंग है खाली जीने में अगर सार में जाएंगे तो हम आदमी के साथ जी रहे हैं संबंध पूर्वक जीना है धरती के साथ जी रहे हैं संबंध पूर्वक जीना है है ना एम सी के एक प्रकार का नाम है सत एक प्रकार का नाम है कि हम जो कह रहे हैं झिगलू एक प्रकार का नाम है एक प्रकार के मॉडलिंग है वो ताकि आपको अट्रैक्ट करें आप अपने नज़र से भी उसको देख पाएँ है न तो ये समझ में आ जाए कि यदि ये यदि आपके लिए प्रयोग होगा तो आप अपने बच्चों को इससे दूर ही रखेंगे यदि आपकी ज़िंदगी होगी तो बच्चों के जब बच्चों को मिलेगी यदि आपकी ज़िंदगी होगी तो बच्चों को मिलेगी जिंदगी बढ़ती है प्रयोग बढ़ते नहीं है प्रयोगों से लोग डरते हैं आज तक धरती पर हम इतने तरह के प्रयोग कर कर चुके हैं है ना जिससे कि धरती की कमर टूट चुकी है आदमी हताहत हो चुका है आदमी को कोई भरोसा ही नहीं है गुप्ता जी कितना भी कोशिश कर ले है ना गुप्ता जी का नाम है ना कोई भी हो सकता है कोई भी कितना भी कोशिश कर ले इतने घायल हो चुके हम इतने पीटे हैं लुटे हैं प्रयोगों के कारण कि आज हमको भरोसा नहीं बनता आज मेरी बात पे भी आप कोई भरोसा मत करिए क्योंकि आप भरोसा करने के लायक ही नहीं है तो क्या करिए अध्ययन करिए अध्ययन किसका करना अध्ययन प्रमाण का यदि प्रमाण आपको अपनी आंख से दिख जाएगा यदि प्रमाण आपको अपनी आंख से दिख जाता है तो आपका अपना होता है आपकी समझ होती है अब आप अपनी समझ पर भरोसा करिए हम आज जहाँ पर पहुँच चुके हैं मानव मानव जिस प्रकार से जिया है आदमी से इतना डर गया है भयभीत है है ना वो अभी आदमी के साथ खड़े होने की जगह में नहीं है अभी हम अपने बच्चों से डर रहे हैं पति से डर रहे हैं पत्नी से डर रहे हैं अलग अलग अकाउंट रखते हैं भैया है। क्या पता कब निकल ले सुबह उठे पता लगा है ही नहीं बाजू में चार्टों सामान था वो भी लेके चली गई ऐसे पति के साथ क्या करेगा आदमी तो आदमी आदमी के साथ इतना घबरा गया है डर गया है तो हम ये भी नहीं करेंगे अब आप बातों को मानिए आपकी मानसिक स्थिति को हम समझते हैं तो ये समझ में आए कि आप इसको जांचिए किसको जांचिए कि ये प्रमाण है या नहीं यदि प्रमाण को देख पाते हो अपनी जिम्मेदारी पर सच्चाई को देख पाते हो अपनी जिम्मेदारी पर तो आपको अपने में भरोसा बनेगा जब आप अपने में भरोसे से संपन्न होते हैं तो आप भरोसे के साथ जीते हैं भरोसा ही सुख है विश्वास ही सुख है वो एक वैल्यू है उसको आप प्रमाणित करोगे है ना अभी जितने भी प्रश्न आपके यहाँ है, आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न दूसरे मानव के साथ अविश्वास तो दूसरे, तो दूसरे, दूसरे का क्या करेंगे और दूसरे गड़बड़ करता है इसलिए मैं गड़बड़ करता हूँ ऐसे ही हम सब लोग अभी तक जी रहे हैं। हाँ जी तो परिवार कोई बना ही नहीं है हाँ भैया थाने कहा कि डॉक्टर का एग्जांपल लिया तो अगर मतलब जो भ्रमित मानव है और डॉक्टर को समझ है डॉक्टर सुखी है तो भ्रमित मानव जो है वो मतलब मरने के कगार पे पर उसे बचाया जा सकता है तो मतलब वो जो डॉक्टर है वो उसे पहले समझाएगा कि मतलब पहले उसका इलाज करेगा क्या प्रश्न लाए अब जोरदार पहले आपको नाश्ता कराया या पहले आपको समझाने बिठाए समझदार आदमी को पता है कि नाश्ता करे बिना भ्रमित आदमी समझेगा ही नहीं वो दीदी को आगे। आपने, आपने भैया मेरे को ये पूछना है जैसे अभी सुख के लिए समझ जरूरी है अभी नजरिया की बात करते हैं जो बाहर में दूसरों की नजरिया दूसरों दूसरे तरीके से होती है अगर हम सब समझ जाते हैं तो जो प्रमाण है क्या नजरियों से उसी नजरियों से सबको एक ही बराबर दिखेगा कि उसमें भी कुछ संशोधन या अलग तरीके से हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं बहुत बढ़िया देखिए आदमी आंख से देखता है या कल्पना से देखता है विचार पूर्वक देखते हैं आपके विचार में जब तक चीजें आएंगी नहीं आपके सामने से चीजें निकल जाएगी दिखेगी नहीं जैसे माँ आपके साथ कितने दिन से रह रही आपको कभी दिखी माँ क्या चीज होती है, है ना प्रकृति में हम रह रहे हैं पूरे समय प्रकृति में रह रहे हैं ठीक ये नहीं है कि एमसीबी सी बी के में आकर आप प्रकृति में रहने लगे कई लोग बोलते हैं आप तो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं तो आप कहाँ रहते हो वैकृतिक में रहते हो आप भी प्रकृति में रहते हो आप भी प्रकृति में रहते हो आपको प्रकृति दिखती ही नहीं है क्योंकि रात दिन तो नौकरी और बिजनेस दिखता रहता है ठीक यहाँ के हरा हरा दिखने लगा उसका मतलब थोड़ी प्रकृति है तो हर जगह पर प्रकृति है हमारे को जब तक विचार स्पष्ट नहीं होगा हमको दिखता ही नहीं है तो इस प्रमाण को देखने के लिए भी इस प्रमाण को देखने के लिए आप तैयार हुए या नहीं हुए हाँ या ना आप बताइए आप अपने से उदाहरण लग के आइए कि, कि आप क्यों तैयार हो गए आपके विचार में पहले कोई चीज आई किसी ने कहा नहीं कुछ लोग अच्छा जी रहे हैं कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कुछ अच्छा काम हो रहा है है ना तो उसके प्रति पहले आपने एक नज़रिया बना और उसके नजरिए से आके देखने लगे तो चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं ठीक बिना नजरिए के कोई आदमी को घुमा कर ले जाओ तो उसको क्या दिखाई दे कुछ घर बने हुए हैं है ना कुछ लोग गायक पाल रहे हैं पुराना बैकवर्ड और कुछ खेती कर रहे और बच्चों को पढ़ा भी नहीं रहे हैं यार अपने वहीं पढ़ाते रहते हैं पता है नहीं क्या करना चाहते हैं ठीक आप जाके अपने मम्मी पापा को बताते हैं वो ये बोलते हैं क्या हो रहा है कहाँ नहीं जा तुम है ना तो मानव आंख होते हुए भी अंधाई है जब तक अकल नहीं आएगी तब तक वो अंधा ही है अकल से देखते हैं हम तो पहले प्रमाण का भी शिक्षा होना जरूरी है जैसे पहले दिन जो बात हुई वहाँ से अपन धीरे धीरे धीरे धीरे आपके सामने एक नज़रिया प्रस्तुत किया किस प्रकार से आप देखो आप ऐसे देखने लगे आप सहमत होते हो है ना अब इसी का उल्टा कर दो कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पर भी आपको वैसे दिखाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है लेकिन उससे आप सहमत नहीं हो इसका मतलब ये हो गया कि रियल चीज़ क्या है यह समझ में आना चाहिए जहाँ पर आप पले बड़े हो दिल्ली में वहाँ पर आपको वही सुनाया जा रहा है वही दिखाया जा रहा है वही जीने का मॉडल दिया जा रहा है लेकिन क्या आप उससे सहमत हो पाए हाँ या ना खत्म होगी कहानी इसका मतलब विटनेस कौन कर रहा है अब सारे प्रमाण का विटनेस कौन कर रहा है उसकी जांच कौन कर रहा है आप कर रहे हो यू आर द विटनेस गवाही आपको देनी है यहां पर भी कोई चीज प्रमाण है उसके भी देखने के लिए कोई आपको बातचीत कर रही जा रही है और उस नजरिए से आप देखते हो तो आप सहमत होते हो ठीक है ना ये बात ये बात समझ में आती है तो प्रमाण के साथ प्रमाण को देखने के लिए एक विचार और विचार के साथ प्रमाण दोनों मिल जाने के बावजूद भी बावजूद आप में त्रप्ति तो फाइनली वेरिफिकेशन कहां हो रहा है फाइनली आप में वेरिफिकेशन हो रहा है आपकी तृप्ति उसका वेरिफिकेशन है यदि आप त्रप्त नहीं होते होते ये ये भी चीज झूठा है आपके लिए हाँ जी भाई कुछ कह रहे थे भाई पीछे हेलो हैदरी साहब कुछ कह रहे हैं हाँ जी बताइए भैया पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मुबारक हो। देखो इतना <laughs> शुभकामना तो पड़ेगा जी। है। आपके लिए। जी। आ, जो समझ पा रहे उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहे समझने से सुख मिलेगा और सुख को जीने में लाना और उसको प्रमाणित करना अब किसी को समझाना है तो उसके लिए व्यवहार और कार्य होना जरूरी है यस सर उसके लिए जीना जरूरी है जी तो समझने से सुख सुख को जीने में प्रमाणित करने गए जैसे मेरे को ये समझ में आ गया कि आदमी का सुख पैसा नहीं है समझदारी है तो कल से मैं क्या काम करता पाया जाऊँगा मैं पैसे के लिए दौड़ लगाऊंगा या समझने के लिए दौड़ लगाऊंगा? समझ के लिए तो पैसा बंद कर दूंगा ऐसा नहीं जो पैसा आ रहा है जैसा आ रहा है वैसे करते रहूँगा लेकिन धीरे धीरे एक पैरल लाइन निकालूंगा तो अब मेरे घर वाले देखेंगे यार कुछ फर्क पड़ा है इसमें है ना अब मेरे को ये समझ में आ गया कि संबंध जो है वो समझने समझाने के लिए हैं। तो मैं अब संबंध में ये नहीं करूँगा ज़्यादा चाय बना के लेके आना भाई बेगम साहिब जरा बनाओ बिरयानी आज है ना अब बेगम साहिब का बुलाओ गाय के लिए कि भाई देखो बेगम साहिबा ये मेरे को बात समझ मारी है आपको कैसे लग रही है ये बात अगर आप में ये बदलेगा तब तो आपकी ज़िंदगी बदली आपकी ज़िंदगी को ट्रैक मिला और ये ट्रैक चालू होगा एक दिन में थोड़ी पूरा हो जाता है जैसे हम अभी अमानविता में जी रहे हैं तो एक दिशा है अमानविता एक दिशा है सुविधा संग्रह लक्ष्य है तो सुविधा संग्रह में अमानवीय दिशा में हम काम कर रहे हैं हर पीढ़ी आगे आगे जा रही है पीछे जा रही गलती में आगे जा रही है ठीक इसी प्रकार से आज ये छोटा सा अपना खाली 180 डिग्री का शिफ्ट हुआ है उसमें बाबा जी कुछ काम किए काम करने के लिए उसमें हमारे मित्र लोग कुछ काम किए उसमें हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें आगे की पीढ़ी और आगे काम करेगी तो यह होता रहेगा इसी प्रकार से आपके लिए जिंदगी में ये बदल जाना पहले जरूरी है कि जिंदगी की सफलता समझने से और अपनी शक्ति को अब समझने के लिए लगाना है ना कि बेगम साहिबा को समझाने जाओगे वो भी साथ में शिविर ठीक तो अब बदलेगा कहाँ से समझने से और समझाने के दिशा में कार्यक्रम से हाँ जी कुछ कह रहे थे भाई जो प्रमाण बोल रहे हैं उसको ही हम शिफ्टिंग बोल रहे हैं कि हमने अपने भि... समझने के बाद कार्य में आपने कुछ शिफ्टिंग की और व्यवहार में शिफ्टिंग की ये बराबर ही तो दीदी जीना ही तो बताया मैंने ये सब क्या है तो ये तो व्यवहार और कार्य ही तो जीना हुआ ना इसको हम जीना हाँ। को प्रमाण जीना अलग बोल रहे हैं और व्यवहार कार्य को अलग बता रहे हैं वहाँ वाला जो कहा बता, वाल बता रहे हैं है। तो समझाना के आगे आपने व्यवहार कार्य है देखो समझना जीने से अलग कर सकते है क्या अगर ऐसा टुकड़ा करने जागो तो ये भी नहीं होने वाला और जीने को समझाने से अलग कर सकते हैं क्या ये भी नहीं हो सकता तो अभी एक समझने के लिए एक चार्ट बनाया है। समझने का मतलब है सुखी होना सुखपूर्वक जीना बराबर उसको जो समझ में आया था कि बालक क्या होते हैं न्याय के याचक यह आपको समझ में आ गया ये जान के अच्छा लगा या बुरा लगा अच्छा लगा अब उसको प्रमाणित करोगे आप अब बच्चे को आप वो ये न्याय के याचक हैं ऐसा आप देखना शुरू करोगी ठीक तो अब आप समझाने की जगह में आगे बाकी घर वाले भी आपको समझने लगे यार लड़की में कुछ बदल गया है ना बच्चों को भी समझ में आया कि अब मम्मी में कुछ बदल गया अब यहाँ से क्या शुरू हो गया व्यवहार है ना समझाना ही व्यवहार है और समझाने का अधिकार कहाँ से आया और जीने का अधिकार कहाँ से आया है ना व्यवहार कार्य का अधिकार कहाँ से आया और प्रमाण का अधिकार कहाँ से आया क्या गड़बड़वा ये वायस वर्षा भी हो सकते है कि जो व्यवहार कार्य है वही प्रमाण है बिल्कुल ठीक है वो हमारे हमारे और वो जो प्रमाण हमारे व्यवहार कार्य में दिख रहा है सही मत, आपको बात समझ में चाहिए उससे ठीक है कल जो समझाया था उसके विषय में एक छोटा सा मेरा अभी कल जो हमने समझना शुरू किया वो बाकी उसको आगे आ रहे हैं लेकिन अच्छा ठीक है ठीक है आगे बढ़े और कोई प्रश्न हा वो चालू कर रहे हैं अभी चलिए कल हमने क्या समझना शुरू किया कि परिवार नाम की कोई चीज है या नहीं हाँ या ना तो परिवार में परिवार है तो परिवार में कोई संबंध है ठीक है और संबंध में कोई मूल्य है और मूल्य को एक अपेक्षा है और उस अपेक्षा की पूर्ति की योग्यता आ जाए है ना उसको व्यवहार करें तो योग्यता चाहिए यह चार्ट में बात हुई थी कल परिवार कैसे बनता है संबंधपूर्वक बनेगा ठीक है तो परिवार में एक से अधिक मानव होते हैं या एक ही मानव रहता है एक से अधिक मानव मिलकर साथ रहते हैं उसका नाम परिवार है मिलने का मतलब मिलने का क्या आधार होगा मिलने का मतलब होगा लक्ष्य में समान होना लक्ष्य में अभी मैंने कहा कि परिवार तो बने नहीं क्यों नहीं बन पाए क्योंकि लक्ष्य में समान नहीं कोई गलत लक्ष्य बना लेने से भी समान हो सकते हैं क्या जैसे दोनों का लक्ष्य हो गया कचोरी खाना तो समान हो गया क्या क्योंकि तो कोई समानता मिलेगी आगे असमानता मिल जाएगी उसको हरी चटनी चाहिए उसको लाल चटनी चाहिए है ना उसको आलू की चाहिए उसको मूंग की चाहिए तो अगर गलती में हम करेंगे तो गलती में हमेशा हम अनेक ही बने रहेंगे अनेकता रहेगी आज लगता है कि एक हो गए दोनों को कार चाहिए कल जैसे उदाहरण दिए थे वो सारे अपने तो उससे बात पूरी नहीं पड़ रही तो लक्ष्य में जब तक समान नहीं होते हैं तो क्या लक्ष्य परिवार का परिवार का लक्ष्य क्या है परिवार में हर मानव का लक्ष्य क्या है समाधान समृद्धि परिवार मिलकर क्या लक्ष्य है शिक्षा और व्यवस्था परिवार का क्या लक्ष्य बनेगा कल बताया था परिवार मूलक व्यवस्था और व्यवस्था में ही शिक्षा शिक्षा कायम संभव है तो परिवार का लक्ष्य क्या है व्यवस्था परिवार मूलक व्यवस्था और उसी में शिक्षा संभव है और परिवार में रहने वालों लोगों का लक्ष्य क्या है समाधान सब में समाधान ठीक है बात तो जब तक ये लक्ष्य नहीं बना तब तक ये संबंध समझ में नहीं आए और जब तक संबंध समझ में नहीं आए तो परिवार नहीं बना यहाँ पर ये म्यूचुअली एक दूसरे को पूरा करता है परिवार अगर समझ में आएगा तो संबंध बनेंगे और संबंध बनेंगे तो परिवार बनेगा अब वो अगर ये बन गया तो कोई मूल्य की बात आई कुछ कुल अपेक्षाओं की बात आई ये हमने देखा था तीस मूल्य हैं उसमें से पहला मूल्य हमने पढ़ना शुरू किया था उसका नाम था मूल्यांकन है ना जिसका नाम था पहचान सम्मान तो सम्मान को हम देखना शुरू किए उसमें यह देखा कि सम्मान क्या चीज है एक प्रकार का स्केल है कि मैं एक्चुअली हूं क्या मैं क्या हूं तो अभी इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने सुन रखी जैसे आदर्शवाद में कहा गया आप एक आत्मा हो उससे हमको समझ में क्या आया हाउ केन आई रेट माई सेल्फ भौतिकवाद में कहा आप एक, एक कुल मिलाकर आप रिसोर्स हो क्या हो आप विज्ञान क्या कहता है ह्यूमन इज रिसोर्स तो आप अपने आप को रिसोर्सेस देखते हो है ना दोनों ही चीजें से देख लो दोनों में सही गलत की बात नहीं है दोनों में से देखकर क्या आपको अपने में तृप्ति होती है हा या ना हाँ जी ज्यादा ज्यादा स्पीड हो गई क्या हा जी बेंचमार्क बदलता रहता है ना बदलता रह, बदलने वाली चीज जो है आज आज तृप्ति यदि बदली तो तृप्ति है क्या क्रिया की पूर्णता ही क्रिया की निरंतरता है अगर वो पूर्ण नहीं हुआ है तो निरंतर नहीं होगा ये बात समझ में आ गया तो कल हमने देखना समझना शुरू किया कि क्या चीज समझी कल हमने पूरे दिन में तीस मूल्य में से एक मूल्य सम्मान भी है उसमें दूसरा मुद्दा है चरित्र तो मैं किसी मूल्य चरित्र नीति के आधार पर अपना पहचान कर लूँ ये पहचान निरंतर है या ये कैसी पहचान है ये निरंतर पहचान है तो चरित्र को पहचानने लगे तो चरित्र को पहचानने गए तो क्या समझ में आया स्वधन पूर्वक जीना एक चरित्र है स्वधन में जीने गए तो मेरे को कौन सा धन स्वीकार हुआ कुल मिलाकर प्रतिफल श्रम से प्रतिफल द्वारा प्राप्त धन स्वधन अगर ऐसा मैं जीता हूँ तो मेरे को दूसरे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अभी क्या हो गया जिस प्रकार से हम सम्मान अभी रूपल धन में देख रहे हैं उसमें क्या हो गया हम दूसरों से सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं दूसरे ने सर्टिफिकेट दिया तो मैंने दे दिया दूसरे ने नहीं दिया तो अब हर आदमी दूसरे से सर्टिफिकेट ले रहा है कहां पहुंची गाड़ी अभी जस्ट इसका उल्टा हो गया क्या उल्टा हो गया कि मैं अपने को सर्टिफाई कर पा रहा हूं कि मैं ठीक हूं मैं प्रतिफल पूर्वक जीता हूं शोषण मुक्त जीता हूं तो मैं अपने आप को सर्टिफाई कर रहा हूं और आपको भी ठीक लगता है ऐसा नहीं कि आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए पहले अपना सर्टिफिकेट फिर आपका सर्टिफिकेट हाँ जी यहां तक की बात हो गई थी अभी कर सकता हूँ कल के विषय में सवाल हाँ एक मिनट नीचे वाले के पास माइक पहुंच गया बताइए आपके हाँ। पास तो वही रखा रहता है हाँ जी भैया पूर्णता ही निरंतरता है इसके दो चार एग्जाम्पल प्लीज क्रिया की पूर्णता आ, ही निरंतरता है आ, जैसे समझ नाम की कोई चीज है उसका कोई पूर्णता होगा या अंत होगा जैसे न्याय है उसकी कोई पूर्णता होगा अभी तो क्या हो गया अभी तो समझ जैसी चीज को हम ये मानते हैं कि कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है अगर पूर्ण नहीं हो सकती है तो निरंतर नहीं रहेगी जैसे अभी कोई जैसे, एक सॉरी जै, सर्व सुख आपने बोला तो सुख होगा तो सर्व सुख होगा तो मतलब सब सुखी सुखी होंगे तो मैं ऐसा माना जाए माना जाए जाए कि नहीं पहले तो मेरे सुख का प्रमाण तभी सुखी होगा जब वो सबके लिए वैसा ही है सबके लिए वैसा ही मतलब सब सुखी नहीं है सर्व सुख और सुख में क्या फर्क हुआ शुभ शुभ का मतलब अभी लिखा था समाधान हाँ, पूर्वक स... जीना समृद्धि जी। पूर्वक जीना इसका जी। एक तरीके की बात हुई जी। ये लिखा है, समाधान समृद्धि समाधान समृद्धि किसी हाँ, वही, वही जैसे दूसरे दिन ये हुआ था कि आपके पास समाधान है हाँ और अगर मेरे पास नहीं है तो फिर कैसे मान तो आपके लिए भी आपके लिए भी समाधान कारक होगा मेरे पास समाधान है और आपके पास नहीं है ऐसा माना तो मेरे पास समाधान होना आपके लिए समस्या हो गया क्या नहीं नहीं तो एक मिनट पूरा कर ले तो आपके लिए प्रेरणा हो गया हाँ। और यदि मैं जो समाधान संपन्न हुआ मैं आपको समझा नहीं पाता हूं हाँ। तो फिर आपके लिए क्या हो गया ये? समस्या और आपके लिए समस्या हो गया तो मेरे लिए क्या हो गया समस्या खत्म हो गया मेरा सुख अभी क्या है बहुत सारा सुख आपके पास आपको लगता है आप समझ ही गये हो जैसे किसी को समझाने जाते हो आप समझा ही नहीं पाते हो उससे आपका जो समझा हुआ रहता है वो भी झल्लाते हो आपके छोड़ा यार नहीं करते बात इस बारे में तुमको समझ नहीं नहीं तो आपका हैप्पीनेस गायब हो गया तो जब तक सुख है समाधान है यदि वो एक के पास और सबके पास नहीं हो सकता है तब तक वो सुख है या नहीं पता नहीं चल रहा है तो स्टार्टिंग हो सकती है तो स्टार्टिंग में यहाँ जिस दिन लोग आए थे सभी सुखी थे यहाँ लोग कैसे आते हैं हम तो सुखी हैं जीवन विद्या भी सुन लेते हैं हम तो सुखी ही हैं जीवन विद्या भी सुन लेते हैं कुछ और बढ़िया काम करेंगे ये तो गनीमत है कि पाँच छह दिन में पकड़ पकड़ के ये दिखाते हैं कि देखो बेटा सुखी हो कि दुखी अगर इसमें से भी कोई लग बच के निकल जाए नहीं हम तो सुखी थे हमारा गिटार बहुत अच्छा बज रहा है हम तो सुखी हैं इसका मतलब है कि वो वो निकल के भाग ले लिया अब उसको पकड़ में नहीं आया कुछ भी बात है ना गिटार जरूर भेजेगा रात को आज लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि है ना तो जो व्यक्ति ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाए कि भाई समझ के अभाव में हम सब एक से अनेक तक दुखी ही हैं और किसी किसी प्रकार से हम अपने जिंदगी चला रहे हैं ना किसी किसी नल के सारे पानी पी के जिंदा हैं तो ये समझ में आना अगर मेरे पास कोई समाधान है यदि वो सबके लिए नहीं है तो वो समस्या है यदि मेरे पास समृद्धि का कोई तरीका है और सबके लिए नहीं है तो हमारा नंबर चेंज होता रहेगा खाली आज आप किसी तरीके से कमा ले रहे हो जैसे वो भैया आज नहीं आए जो आपके डिस्पोजल वाले अरे यारे आगे आएंगे आएंगी हाँ तो आज आज हमारी चल रही कल को कोई उसमें आ जाएगा वो ले जाएगा ये तो कल हमारा नंबर कहीं और चला जाएगा तो आज हम शोषक की जगह में कल शोषित की जगह में हो जाएंगे बड़े से बड़े एम्पायर देख लो बिजनेस एम्पायर एक दिन इतना बड़ा रहते हैं और उसके बाद पता लगा खाने को नहीं रहता उनके पास है ना गुप्ता जी ऐसा होता कि नहीं होता है? हाँ तो गुप्ता जी बताएँगे इस बात को तो ऐसा होता रहता है तो ये भी समझ में आ जाए क्योंकि वो सबके लिए नहीं है इसीलिए उसकी कोई लाइफ नहीं है तो वो वो जो समृद्धि का मॉडल है वो पूर्ण मॉडल नहीं है वो अपूर्ण मॉडल है इसीलिए उसकी कोई उम्र नहीं है कभी भी चला जाएगा वाला तो निरंतरता होगी तभी जैसे मान लीजिए जै, पानी मेरे हो और गांव में कहीं पानी ना हो तो डू यू थिंक यहाँ रहेगा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी पे और प्रश्न खड़ा जाएगा मारपीट काट के, के लोग ले जाएंगे अगर पानी चाहिए मुझे तो क्या होना चाहिए पानी सबके पास रहना चाहिए सिंपल कॉमन सेंस तो प्रकृति में संतुलन होगा हो तो मेरे अकेले के लिए होगा संतुलन होगा हो तो सबके लिए और संतुलन नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं अब मैं सोचता हूँ मेरे पास तो बहुत पैसे हैं मैं टैंकर से डाल कहीं से कुछ कर लूँगा ये हमारा वहम है कितने दिन चलने वाला टैंकर रास्ते में लूट लोग लूट लेंगे है ना लूट ही लेंगे लोग उसमें कौन सी बड़ी बात तो ये हमको समझ में आ जाए समृद्धि यदि होगी निरंतरता उसी की होगी जब सबके लिए होगी है कोई समय में कोई देश कंगाल था और अचानक पेट्रोल मिल गया तो आज वो सब है ना सोने के टॉयलेट बना के उसमें पट्टी कर रहे हैं है ना क्योंकि काम के लिए ही टॉयलेट भरना ही है आपको पता ही होगा दुबई में अभी वो निकल आया कोई रिजर्व 40-50 साल पहले तो खाने को नहीं मिलता था ठीक अभी वो पेट्रोल ऑट्रोल निकल आया लूट मार के निकाल ली पेट फाड़ पड़ा के धरती से उसको हम समझेंगे क्या चक्कर है तो वो होने के बाद अब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हैं भाई तो वहाँ सब चीज़ें सब सोने का हो गया कार पेन टॉयलेट कमोट सब कर लो भाई वो फिर कोई नंबर आएगा अभी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तब क्या करेंगे है ना तो ये समझ में आता तो जब तक समृद्धि का मॉडल सबके लिए नहीं है उसकी निरंतरता नहीं होगी तो समृद्धि पूर्ण कब मानी जाएगी जब वो सबके लिए हो जाएगी तो वो कैसे होगी हर ए, एक दूसरे की समृद्धि को इंश्योर करते हुए अपनी समृद्धि को बनाएगा इस प्रकार से ये समृद्धि हमेशा के लिए इन्श्योर्ड ये आइडिया कहाँ से नागराज जी का आइडिया नहीं अजय भय का आइडिया नहीं ये, ये सिद्धांत कहाँ पर है प्रकृति में है प्रकृति इसी प्रकार से फली फूली प्रकृति इस प्रकार से फली फूली है तो हमारे लिए भी उतने आइडिया है है ना ये बात ठीक ठीक समझ में आ सकती है अब दुबई का थोड़ा हाँ आगे बढ़ाते हाँ हैं जैसे बात है। तो अब जब लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ उन्हें पैसा देंगे घूमने का रहने का खाने का पीने का तो बेसिकली मेरा सवाल आता है ब्रांड से वही देखिए उसको ठीक से समझ लीजिए हाँ हमारे यहाँ पर शिमला में सब लोग घूमने गए टूरिज्म ये सब सुखी लोग थे या दुखी लोग थे दुखी लोग दुखी लोग, दुखी लोग पहुंच गए शिमला मनाली दो साल पहले की बात की गर्मी में ये है गर्मी इसके पिछले के पिछले गर्मी में शिमला में देर वॉज नो वाटर ठीक होटलें लोगों ने बंद करना शुरू करी ये सब क्या हो गया ये समृद्धि का कोई मॉडल है ये टूरिज्म को समृद्धि का मॉडल है ये जमीन का पेट फाड़ के हम जो पेट्रोल निकाले वो कोई मॉडल ये ख़त्म हो जाएगा कि नहीं होगा और जब ये खत्म हो जाएगा तब तक हम धरती में कितना बर्बादी करेंगे वो तो अलग ही है लेकिन जो अभ्यास हमारे बन जाएंगे वो उसको मेंटेन कर पाएंगे क्या वो नहीं कर सकते हम तो वो कोई सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं है तो आप जब तक टूरिज़्म को इस्टेब्लिश कर लोगे तो लोग आने लगेंगे तो लोग आके आपको समृद्ध करेंगे अरे कुल्लू देख लो मनाली देख लो है ना शिमला देख लो स्विट्जरलैंड देख लो जहाँ जहाँ भी टूरिज़्म हुआ वहाँ पर शुरू में हमने माना कि यहाँ के लोगों की रिचनेस बढ़ जाएगी और नहीं बढ़ सकती है वो भोगने के लिए लोग आते हैं उस जगह को भोग के चले जाते हैं बर्बाद हो जाता है आज हमारा पूरा हिमालय का पहाड़ देख लो बर्फ का पहाड़ देख लो सब जगह पाउच पाँच ही फंसे पड़े हैं है यह ना यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी इतने पाउच आ जाते हैं लोग जला ही रहे हैं अब क्या करेंगे तो ये हमको समझ में आना चाहिए कोई बात नहीं है तो ये हमको समझ में आ जाए आज मनाली में आज के दिन में 30 से चालीस कारें पर डे मनाली में एंट्री कर रही हैं ये गर्मी के मौसम में सबको भोगना जाना है वहाँ अब उसमें हुआ कोई क्लाइमेट बचेगा इतना गाड़ियों का जाने से वो जो गर्मी इकट्ठी हो रही है वो सारा बर्फ़ पिघलते जा रहा है अब थोड़े दिन बाद कुछ जाए जाएगा ही नहीं वहां तो जिस मनाली को हम सोच रहे थे कि टूरिज्म के माध्यम से हम समृद्ध हो जाएंगे वो एक्चुअली हम टूरिज्म से हम कंगाल हुए या नहीं हुए हाँ या ना बोलो भाई जी है ना तो अब क्या करा आदमी ने धरती को पूरी बर्बाद करके अब वो सोच रहा है कि हम है ब्रह्मांड में टूरिज्म कराएंगे तो ब्रह्मांड को बर्बाद करने के लिए चलने सोचते हैं हम गैलेक्सी में जाएंगे हम तो ये बर्बादी के कार्यक्रम कब, कब तक चलाना चाहते हैं अपन जब तक चलाना चाहते हैं चलाओ नहीं तो बैठ के ठीक से समझो कि ये रास्ता नहीं है रास्ता क्या हो सकता है उस पर अपनी बात होगी ठीक है ना ये बात आगे बढ़ाएं थोड़ा आगे चलें दूसरा मुद्दा आया था परिवार से प्राप्त धन हमारे लिए स्वधन है कब जब परिवार ने प्रसन्नतापूर्वक दिया जैसे आज मेरा बर्थडे किसी ने शर्ट दे दिया तो उसकी खुशहाली है ये हमारा स्वधन है इसका हम इंतजार कर रहे थे ऐसा नहीं है है ना लेकिन दिया तो हमने पहन लिया हमारा धन है भाई क्या प्रॉब्लम क्या है लेकिन लड़ झगड़ कर लिया होता तो अब ये दुख का इकोनॉमिक्स हो जाता हम तो सुख का इकोनॉमिक समझ रहे हैं तीसरा पुरस्कार समाज ने यदि कोई एक बच्चे ने बढ़िया काम किया कोई एक अच्छी नस्ल की गाय तैयार करी एजुकेशन में बढ़िया काम हुआ तो समाज पुरस्कार देते ही है ना जैसे आप लोगों के बात समझ में आ जाएगी तो आप लोग समाज हो और यदि आप खुश हो गए तो कोई नहीं कोई पुरस्कार मेरे को दोगे कि दोगे तो जो भी आप पुरस्कार दोगे वो हमारे लिए क्या हो गया स्वधन हो गया है ना अगर हमने पुरस्कार लेने के लिए काम किया तो क्या हो गया फंस गया मामला फंसा कि नहीं फंसा चलिए ठीक हो गया दूसरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सम्मानजनक जीना है मेरे को अपनी आंख में अपने प्रति ही खुद के प्रति ही सम्मानजनक जीने की बात किसी को पता चलता है कि नहीं चलता उससे मतलब नहीं है यदि मेरा चरित्र ठीक नहीं है तो मैं अपने को ठीक से क्वालीफाई नहीं करता हूं ये बात सही है तो एक धन के मामले में चरित्र ठीक नहीं है तो मेरी निगाह में मेरे प्रति ही सम्मान नहीं इसी प्रकार से शरीर के मामले में भी आ गया यदि मैं मानव को शरीर मानता हूं तो मैं स्त्री पुरुष मान के जब जीता हूं तो मैं असम्मानजनक जीता हूं मैं अपने आप को यदि पुरुष मान के जीता हूँ और मैं यदि अपने आप को स्त्री मान के जीता हूँ तो एक प्रकार से सम्मानजनक जीना नहीं है बल्कि जबकि मेरा शरीर तो स्त्री पुरुष का रहेगा रहेगा लेकिन मेरे सारे कार्य व्यवहार को यदि शरीर प्रभावित करता है यदि शरीर प्रभावित करता है तो वो क्या हो गया पर नारी पर पुरुष जैसा जीना ही हो गया ये बात समझ में आई है, है ना ये नहीं है कि हम खाली Uh, जैसे सेक्स के माध्यम मामले में कह रहे हैं सेक्स का मामला का मतलब क्या उसके रूट में जाएंगे तो शरीर से सुखी होना और शरीर से सुखी होने का मतलब मैं अपने आप को पुरुष मानना किसी दूसरे को भी पुरुष मानना अपने आप को महिला मानना या पुरुष मान के किसी को महिला मानना और उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारे अंदर मानसिकता में जो है मानव नहीं आता है शरीर आता है तो वह चरित्र का एक प्रॉब्लम है है ना जैसे हमने कहा ना तीन तरीके से बात है कायिक वाचिक और मानसिक तो मानसिकता में भी यदि कुछ दोष है तो भी वो हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है यदि आपको उठपटांग सपना आता है तो सुबह आपको अपने में गिल्टी होती है या आपको अच्छा लगता है जबकि वो तो किसी ने नहीं, नहीं देखा वो तो सपना किसी ने नहीं, नहीं देखा आपको अपने में लगता है यार मैं इतना घटिया आदमी कैसे हो सकता हूं है ना तो यह समझ में आया कि शरीर के दबाव से मुक्त होकर जीना शरीर के शरीर के दबाव से मुक्त हो पाना यह हमारी स्वतंत्रता की अगली स्टेज है कि जहां पर मैं अपने शरीर के दबाव से मुक्त होता हूँ और शरीर को अपने प्रभाव में रखता हूं इसको कहा एक सम्मानजनक जीने की बात ठीक है ये बात तो फिर उसके बाद यदि कोई शादी होती है तो विवाह यदि होता है यदि आवश्यक होगा क्योंकि विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम है व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है विवाह कौन सा कार्यक्रम है सामाजिक कार्यक्रम इट इज नॉट व्यक्तिगत कार्यक्रम इट इज नॉट पारिवारिक कार्यक्रम अभी कैसा है विवाह अभी तो व्यक्तिगत बनाते परिवार का भी कोई चलता नहीं है ये तो मेरा पर्सनल मामला है और परिवार का भी नहीं है भाई तो विवाह जो है वो ना तो व्यक्तिगत कार्यक्रम है ना पारिवारिक कार्यक्रम है जैसे मैंने कहा था बच्चे जो हैं वो समाज की संपत्ति है वो धन है धरती का ठीक उसी प्रकार से विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम है इसके विस्तार में जब आप अध्ययन करने आओगे तो बताएंगे विवाह एक्चुअली किस प्रकार सफल होता है और किस प्रकार असफल होता है उसका पूरा दिन भर का सेशन चलता है आज हमको ये समझ में आ जाए यहाँ मोटा मोटा ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है इसमें पर्सनल च्वाइस का कोई मुद्दा ही नहीं है पर्सनलाइज च्वाइस का मतलब ही हुआ प्रिय हित लाभ और पर्सनलाइज हुआ तो प्रिय हित लाभ हुआ तो वो न्याय नहीं हो सकता चाहे भले आप पति पत्नी के भले बहुत तो अच्छे से पटे या ना पटे उससे कोई मुद्दा नहीं तो वो विवाह जो व्यक्तिगत पारिवारिक नहीं है वो सामाजिक मुद्दा है समाज की आवश्यकता है तो किसी की शादी होगी किसी की नहीं होगी किसी के नहीं होती है लेकिन वो इतने दबाव में है कि बस शरीर के दबाव में है तो वो वो असम्मानजनक जी रहा है कुंठित है परेशान है किसी की हो भी जाती है तो कुछ वो निकलता नहीं उससे बाहर आप देख ही रहो कितने लोगों की शादियाँ हुई हैं हुई कि नहीं हुई तो क्या वो शरीर के दबाव से मुक्त हो गए है ना हमने सोच लिया कि चलो विधिवत हो गया भाई पति पत्नी मेल पुरुष मेल मेल फीमेल मिलके अपने में उनका लीगल है ना सेक्स का अलाउड हो गया तो क्या उससे त्रप्त हो गए वो हो नहीं सकते हैं उस विधि से तो किस विधि से त्रप्त हो सकते हैं यदि हमको समझ में आता है कि शरीर हमारा साधन है और विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम है समाज की आवश्यकता होने पर विवाह और समाज में आवश्यकता होने पर बच्चे का पैदा होना अगर ये हमको समझ में आता है तो हम एक प्रकार से दबाव से मुक्त होते हैं विवाह हो तो भी और विवाह ना हो तो भी नहीं तो बैठे रहते हैं है ना कई सारे लोग तो बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप क्या बोलते हैं शादी कर दो उसकी बिगड़ने पे शादी करते हैं हम तो अभी उससे सुधर जाते हैं क्या है ना नहीं होता है पति पत्नी भी दोनों यदि हो और वो कोई एक्स्ट्रा अफेयर में नहीं भी इन्वॉल्व हो लेकिन दोनों के बीच में यदि जीने का एजेंडा यदि जीने का एजेंडा सिर्फ शरीर हो तो वह दोनों सुख भोगते हैं या नर्क भोगते हैं आप बताओ क्या बोलते हैं दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है या अपमानजनक स्थिति होती है तो अपमानजनक जीते हैं तो यदि सम्मानपूर्वक जीना है तो आपको सभी संबंध में अपने एक शरीर के मुद्दों को है ना ये ठीक से समझ के कि ये साधन ही है और विवाह में है ना ये एक सामाजिक कार्यक्रम बच्चे पैदा करना एक सामाजिक कार्यक्रम है ये ये बात अपने को बैठेगी तभी हम सम्मानजनक जीते हैं नहीं तो मैं तो देखता हूँ कई सारे लड़के कई सारी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हो पाई किसी भी कारण से उनको इतना अपने आप में गिल्टी लगता है इतना अपमानजनक महसूस करते हैं है ना और नहीं ब्या? होता तो हर आदमी दूसरा आदमी पूछता क्यों शादी नहीं हुई क्या प्रॉब्लम था भैया तो तो हाँ जैसे हो गए तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हाँ जी भैया जैसे मतलब अपने बच्चे जो हैं सामाजिक समाज का सामाजिक हिस्सा है हाँ जी तो अगर समाज अपूर्ण है तो क्या समाज के भरोसे जो है बच्चों को छोड़ा जा सकता है या व्यक्तिगत वही समाज के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता ऐसे बच्चों को तैयार करो जो समाज में अपनी ठीक से भागीदारी को निभा पाए जिसकी चीज उसको दे दो नहीं तो समाज खुद अपूर्ण है तो फिर तो आप आपूर्ण हो ना पहले हाँ तो ये तो अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ना फिर बच्चे समाज की संपत्ति का मतलब ही है कि समाज में समाज से समाज के लिए पति पत्नी कहाँ से आए परिवार में से आए या समाज में जो दोनों है पति पत्नी कहाँ से आए समाज में से तो जो प्रोडक्ट निकला वो काय का समाज का कहा पे वो परफॉर्म करेगा समाज में तो आप बच्चे को तैयार करना किसके लिए समाज के लिए हाँ, हाँ सामाजिक होना उसका महत्वपूर्ण है हाँ। हैं करेंगे तो हम ही लोग क्योंकि हम ही व्यक्ति हैं हम ही परिवार हैं और हम ही बताए था वो तो परिवार जो है जो परिवार में खुनी संबंध है वो क्या परिवार का हिस्सा नहीं है ठीक बात है दो, दो, तो दो तरह के संबंध है खूनी संबंध एक नाखूनी संबंध अभी तो भ्रमित स्थिति में ऐसे संबंध को देखते हैं जबकि यहाँ पर यह संबंध नहीं है, तो है। ना आप अगर स्कूल में पढ़ाना जाते हो वो भी एक परिवार है ठीक स्कूल में भी ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पर भी ठीक नहीं हो रहा है वहां पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो परिवार में जीना नहीं आता तो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा है तो संबंध जो है वो है ना किसी व्यवस्था के आशय में जब भी एक से अधिक मानव इकट्ठा होते हैं तो उसका नाम परिवार है ये बात समझ में आई जी हाँ जी शादी या सामाजिक कार्यक्रम बिल्कुल वो डीएनए आरएनए तो बॉडी का मैचिंग हुआ समझदारी होगा तो हाँ तो डीएनए आरएनए मिला लेंगे क्या दिक्कत है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लिखा तो लिखते तो आज भी आज भी आज भी आप लिखते तो ऐसे ही हो कि हमारे घर में एक सामाजिक कार्यक्रम आ गया है करते हो उसमें मनमानी हो व्यक्तिगत तो पूरी लिखते कैसे हो लिखते क्या हो एक सामाजिक कार्यक्रम है और करते क्या उसमें मनमानी ये बात समझ में चलिए ठीक है उसको आगे और समझेंगे तो संबंध में सम्मान एक मूल्य है अपनी उपयोगिता है अपनी पहचान है तो ये शरीर से मुक्त कैसे हो तो ये मेरा चरित्र बना दूसरा पारदर्शिता पारदर्शिता का मतलब क्या हुआ जो है वो ट्रांसपेरेंसी क्या मतलब हुआ जैसा है मैंने साहब मर्डर किया बता दिया आपको ऐसा भैया भैया जी एक सवाल था इसे, पीछे हाँ पीछे हम्म ये जब लक्ष्य में सारे लड़का लड़की सब समान हो जाते हैं तो सलेक्शन ऑफ चॉइस कैसे करते हैं वो एक दूसरे का सिलेक्शन किस आधार पे करते हैं? उनको करना ही नहीं है अब तो समाज करेगा जब लक्ष्य समान होगा तो दिक्कत क्या है अभी हम डरे हुए क्यों है अभी हम डरे हुए इसलिए कि हमारे माता पिता का लक्ष्य एक नहीं है तो उनकी जो चिकचिक चिकचिक -चिक होती रहती है वो हमने देखी हमारे भैया भाभी के जो लक्ष्य एक नहीं है उनमें जो चिकचिक -चिक होती रहती है वो हमने देखी हमारे तमाम रिश्तेदार जितने को हमने देखा उनमें लक्ष्य समान नहीं है इसका दिक्कत हमको होता है तो हम सोते जिम्मेदारी हमने अपने पर ले ली कि लेट मी लेट मी सी इट फर्स्ट ताकि कोई रिस्क ना आए और उसमें भी क्या करना चाहते थे लक्ष्य में समान होने के लिए काम करे थे अभी लक्ष्य में समानता एजुकेशन का काम है अगर एजुकेशन ये काम अपना कर लेता है तो हर बच्चा जो यहाँ से पढ़ गया था उसका भी लक्ष्य वही है जिनका भी लक्ष्य वही है तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ अब रूप रंग का मुद्दा बचा तो रूप रंग से हम आदमी को पहचानते ही नहीं है अब मुद्दा आ गया फिर डी एन का कि अच्छी संतान उत्पन्न अगर करनी है तो बेहतर तरीके से डी एन मिलाएंगे लक्ष्य समान हो गया तो डी एन मिला लेना और उनकी पर्सनल इंटरेस्ट हो कुछ वही तो दीदी हो गया ना पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब समझ में नहीं आया वो वहाँ लिखा था वो सुख रुचियाँ रुचियां यह देखो यहाँ लिखा है कि नहीं ये सब लिखा था अगर इस आधार पर संबंध बनाओगे रुचियां बदलती रहती दीदी आज आपकी आप में किसी की रुचि कल को नहीं रहेगी नहीं मैं इनकी बात कर रही थी जिनकी लक्ष्य समान हो उनकी बात कर अच्छा जब लक्ष्य समान होते हैं तो रुचि समान रहती है या नहीं बड़े में छोटा समाता लिख लो लिख लो बड़े में छोटा समाया रहता है बड़े में छोटा समाया रहता है गुप्ता जी वहां क्यों चले गए अच्छा पैर फैला गया बड़े में छोटा समाता है लक्ष्य में रुचि समा जाती है रुचि में लक्ष्य समाता नहीं है जब भी हमने रुचियों को लक्ष्य बना लिया कचोरी खाना हमारी रुचि हो सकती है कि लक्ष्य हो सकता है बता बताओ दी जिंदगी का लक्ष्य कचोरी होगा या है ना बताओ कि रुचि होगी ये कचोरी वही वही वही तो वही समझ में आ रहा है पहले ये समझ में आ जाए कि लक्ष्य में रुचि समाती है या रुचि में लक्ष्य समाता है गिटार बजाना हमारे लिए रुचि है या लक्ष्य है गिटार इस महोदय बताओ गिटार बजा के जीना हमारी रुचि है या हमारा लक्ष्य है रुचि जिंदगी इसमें समाएगी क्या नहीं जिंदगी पकड़ में आ जाए तो गिटार उसमें श्रृंगार है ये बात समझ में आई जिंदगी समझ में आ गई जिंदगी के लक्ष्य हमको पकड़ में आया तो कचोरी उसमें भी एक श्रृंगार है जोरदार ताली बजाओ ये बात ठीक समझ में आती है ना अभी क्या उल्टा चल रहे हैं खाली अपन तो बातें पकड़ में नहीं आ रही सीधा करने की जरूरत है उल्टे का उल्टा बराबर सीधा चलिए और आगे बढ़े तो पारदर्शिता का मतलब क्या है अब जिंदगी हमारी क्या है चरित्र का भाग है जिंदगी क्या है समझना और समझाना क्या कह रहे जिंदगी क्या के लिए समझना और समझाना तो पारदर्शिता का मतलब क्या हुआ मेरे हर कार्य को मेरे हर व्यवहार को कोई भी पूछ सकता है ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या ट्रांसपेरेंसी का पहला स्टेज क्या हुआ स्टेप वन क्या हो गया है ना आई एम क्वेश्चनेबल यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी तो क्वेश्चन आर वेलकम हर मुद्दे पे आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी स्टार्टिंग नंबर दो जो करता हूं वही बोलता हूं करना बराबर बोलना और बोलना बराबर करना इससे क्या हो गया ये बात समझ में आई जैसे आपकी जिंदगी में हम आपसे पूछ सकते हैं क्या पूछ सकते हैं तो आप बोलोगे नहीं दिस इज पर्सनल मैटर इसमें आप ज्यादा मत होइए बहुत पर्सनलाइज हो रहे हैं हमारी जिंदगी में आप कुछ भी पूछें हम बता सकते हैं आपको एक भाग क्योंकि हमको पता है कि हमारे चरित्र का यह भाग है कि ट्रांसपेरेंस होना है हमारे चरित्र की बात यह सम्मानजनक लगता है यदि आप कुछ में पूछते हो और यदि मैं नहीं बता पाता हूं तो अपने में गिल्टी महसूस करता हूं या छुपाता हूं तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है आप खुद जांच करके देख लीजिए है ना कोई एक मान लो कोई एक आदमी कुछ गड़बड़ गड़बड़ मूवी देख रहा है गड़बड़ फोटो देख रहा है और कोई उसको देखने लगे डर उसको समाया रहता है या नहीं रहता है क्यों रहता भाई ऐसा क्योंकि उसको पता है कि स्वीकार नहीं है उसको उसमें वो सम्मानजनक महसूस कर रहा है या अपमानजनक उसको खुद को अपमान होता है कि यार मैं क्या आदमी यार ऐसा जी रहा हूँ मैं तभी हम कोई भी चोरी बदमाशी छुपके करते ना तो ये समझ में आ जाए किसी को पता चले ना चले आपको तो पता चलता है और आप अपने में सम्मान को महसूस करते हो क्या वो कॉन्फिडेंस वो विश्वास अपने में आ सकता है क्या नहीं आता है तो ठीक इसी प्रकार से समझना समझाना कार्यक्रम है तो मेरा चरित्र का मुद्दा है पारदर्शिता तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी डेम क्वेश्चन टू मी और मैं जो कुछ बोलता हूँ यदि वो करता हुआ पाया जाता हूँ उस उत्तर में तो तो जाकर मेरे में पारदर्शिता हुई तो मैंने बोला कुछ और करा कुछ तो आपको समझ में आएगा क्या तो समझ में नहीं आएगा यदि मैंने जो बोला यदि वही मैं करता हूं और जो बोलता हूं करता हूं वही बोलता हूं तो आपके लिए एक मुद्दा बना तो सम्मान का एक भाग यहां पूरा हुआ नीति नीति के बारे में कल एक होमवर्क दिया था नीति है सुरक्षा की नीति और सदुपयोग की नीति अभी हम क्या करते हैं हिंदुस्तानी तन की तो सुरक्षा करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तानी तन को अब ये क्या हो गया ये नीति में भेद हुआ कि नहीं हुआ और नीति में भेद हो गया तो क्या हो गया हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है, अनति हो गया कुनीति हो गया और ये सम्मानजनक जीना नहीं है अरे मैं तो आ ही रहा था ना ब्रेक में चलो चलो चलो थैंक यू थैंक यू बात समझ में आई ये बात समझ में आई यदि किसी के तन के बारे में अलग सुरक्षा के प्रिंसिपल हैं और अपने लिए अलग हैं, तो हमारी यह नीति हुई या यह हमारी कुनीति हुई ये कुनीति हो गई इसी प्रकार से तन के बारे में इसी प्रकार से मन के बारे में तो मेरे तन की सुरक्षा हो तो आपके तन की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और यदि मेरे तन की सुरक्षा का नियम अलग और आपके तन की सुरक्षा के नियम अलग तो ये अपना पराया हुआ तो न्याय हुआ कि अन्याय तो अन्याय की नीति हो गई ये बात समझ में आ गई यदि मेरे मन की सुरक्षा हो मेरे मन घायल ना हो मैं दुखी ना हो ये मैं चाहता हूं मन की सुरक्षा मतलब दुख असुरक्षा मतलब दुख और सुरक्षा मतलब, तो मतलब सुख तो मेरे मन में की सुरक्षा हो तो आपके सबके मन की सुरक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो मेरा नीति कैसे होना चाहिए दोनों की सुरक्षा और यदि मेरे धन की सुरक्षा हो है ना तो आपके धन की भी सुरक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो अगर नीति ठीक होगी तो होगा तो जिस प्रकार से अभी हम बिजनेस करते हैं उसमें दूसरे के भी धन की सुरक्षा करते हैं टाटा टाटा वाला रिलायंस की धन की सुरक्षा करता है रिलायंस वाला जो है वो है ना और दूसरे घराने बजाज वाले की सुरक्षा करता है तो हम तो सबके गला काटे रहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि तरीका ही नहीं है तो एक की सुरक्षा होगी दूसरे की हो ही नहीं सकती है यदि पाकिस्तानी जींदा रहेंगे तो हिंदुस्तानी मरेंगे और यदि हिंदुस्तानी को जीना होगा तो पाकिस्तानी को उनके घर में जाकर मारना ही पड़ेगा अब हमारी नीति है या, या योग्यता है ऐसी नीति से हम सुखी होते हैं दुखी होते हैं जब भी आप लड़ने की सोचते हो तो आप सुखी होते हो दुखी होते हो सुखी होते हो दुखी होते हो दुखी होते हैं ये बात समझ में आती है जब भी हम लड़ने की सोचते हैं हम सोच के दुखी होते हैं मजबूरी में फिर है ना क्रोध को क्रोध पैदा होता है और उसके बाद फिर हम कुछ करते तो सुरक्षा हमारी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसी हो चाहे हमारे घर में पॉलिसी हो घर में पॉलिसी वही फॉरेन पॉलिसी होगी घर में कैसा है अपना घर सुरक्षित रहे बाजू वाले घर में कुछ भी होता रहे अपने को क्या फर्क पड़ता है बाजू वाले घर में किसी को कुछ दिक्कत हो जाए तो अपने लिए न्यूज है क्या है मनोरंजन हमारे यहाँ हो जाए तो पीड़ा कैसे में जी रहे हम तो यह समझ में आए कि कैसा मेरा सोचने का तरीका मेरी पॉलिसी ऐसी बन जाए कि दोनों का अपना और पराया दोनों के तन मन धन की सुरक्षा के बारे में हम ठीक ठीक बैठ के समझ लेंगे क्या कैसे हो सकता है तो नीति हमारी ठीक होगी चाहे वो विदेश नीति हो चाहे वो घर की नीति हो चाहे गृह गृह नीति हो चाहे मेहमान से डील करने की नीति हो कुछ भी हो नीति तो इतनी होगी दूसरा मुद्दा आया वो है सदुपयोग कल हमने होमवर्क दिया था आपको कोई बता सकता है कि सदुपयोग क्या है इसको मिटा दूँ तो कल एक होमवर्क दिया था उपयोग क्या है सदुपयोग क्या है किसके बारे में पता करना था कुल असेट कितना है धरती पर तन मन और धन ये समझ में आया देखिए ये बहुत खूबसूरत बात है यदि आपको ये समझ में आ जाती है तो आप के लिए शिविर सफल है कुल असेट है तन मन और धन एक और शब्द का प्रयोग हमने किया था एक था उपयोग और एक है सदुपयोग तो पहले यह तय करते हैं उपयोग क्या है और सदुपयोग क्या है तो उपयोग क्या है पहले कोई बता सकता है हाँ जी उपयोग के बारे में कोई बताएगा भैया जैसे आपके हाथ में पेन है आप इस पर इससे लिख रहे हो तो वो इस पेन का उपयोग हो गया और आपका बोर्ड पर लिखने का जो जो आप समझा रहे हो जिस विषय में समझा रहे हो उससे जो लोगों को लाभ हो रहा है वो इस पेन का सदुपयोग हो गया बहुत बढ़िया जोरदार ताली आपके लिए बहुत ही बढ़िया अब भैया उपयोगिता है वो हमारे शरीर की अनिवार्यता है और हम जो उपयोगिता दूसरों के लिए करते हैं तब हमारी वो आ, देखो अभी उपयोग लोग पकड़ ही रहे हैं उपयोग के दो भाग हैं बहुत अच्छा समय बचेगा अपना उपयोग के दो भाग एक तो है कंजम कंजम्पशन किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं उसको कह रहे हैं वो उपयोग में जैसे मैंने कुछ खा लिया गेहूँ उगाया मान लीजिए 100 कुंटल गेहूं उगा उसमें से हमने 50 कुंटल गेहूं रख लिया काय के लिए पूरे साल में हम उसको कंज्यूम करेंगे ये क्या चीज हो गया ये क्या हुआ उपयोग ठीक और अगले साल फिर से गेहूं लगाना है तो कुछ गेहूं हमने रख दिया काय के लिए बीज के लिए वो क्या हो गया सदुपयोग वो भी उपयोगी है तो उपयोग के दो भाग है ना उत्पादन प्रोडक्शन तो एनीथिंग यू आर गेटिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी और एनीथिंग अ वो दो भाग में गया एक भाग में गया कंजम्पशन में गया और एक प्रोडक्शन में गया अभी हम क्या मानते हैं कि जितना प्रोडक्शन में डालोगे उतना सदुपयोग होता जा रहा है जबकि ऐसा नहीं उससे तो लौट के वापस आ जाएगा वो गुप्ता जी वापस आता कि नहीं आता आपने कुछ पैसे कमाए उसमें से कुछ खा पी लिए और बचे कुछ को एक और फैक्ट्री डाल दी तो फैक्ट्री डालने के बाद तो वापस लौट के आ गया सदुपयोग कहाँ हुआ उसका वो तो वापस लौट के आया लौट के आने के बाद फिर क्या करोगे तो फिर थोड़ा खाया फिर उसको और फैक्ट्री में लगा दिया तो चार फैक्ट्री हो गई इस प्रकार से तो आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे तभी फैक्ट्री आपकी बढ़ती जा रही जिसका भी बिजनेस बढ़ रहा है फैक्ट्री बढ़ रही है वो किस कारण से बढ़ रही है क्योंकि वो उसको सदुपयोग नहीं कर पा रहा है तो यदि आपका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है का मतलब ये है कि आप उसको सदुपयोग नहीं करना जानते आपकी समझ ही नहीं है क्योंकि उपयोग करने के लिए बहुत समझदार होने की जरूरत नहीं है जो मिनिमम समझदारी है वो पैदा होने से हमारे साथ रहती है उतनी समझदारी से आप उपयोग कर सकते हो रोटी खाने में क्या समझदारी होनी है होनी है अभी तो बोलते हैं नहीं रोटी खाने में तो समझदारी है किस प्रकार से डिशेंसी से खाना है रोटी खाने में कोई समझदारी नहीं है और रोटी खाना हमारी मजबूरी है या हमारा चॉइस है इसमें कोई हमारा चॉइस है इसमें हमारा कोई चॉइस ही नहीं है तो ये समझ में आ गया इसमें न तो कोई समझदारी है कोई और न कोई च्वाइस है अब रोटी खानी है तो रोटी बनाने में कोई च्वाइस है क्या उसमें कोई समझदारी है क्या रोटी बनाने में भी कोई समझदारी नहीं है ये बात समझ में आई तो हमने कुछ कमाया उसमें से कुछ खाया खाने के बाद जो बच गया उसको वापस उत्पादन में लगा दिया उत्पादन में से बढ़ के आने वाला क्योंकि प्रकृति का नियम है एक लगाओगे के मिलेगा तो वापस निकल गया उसमें से फिर कुछ खाया खाया फिर वह सदुपयोग नहीं कर पा रहे तो बच गया क्या करें वापस प्रोडक्शन में लगा दिया इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है इसी का नाम है सदुपयोग के अभाव में ही देखो सदुपयोग के अभाव में ही बिजनेस बढ़ता है संग्रह बढ़ता है खुशहाली घटती है सदुपयोग के अभाव में ही सदुपयोग के अभाव में ही बिजनेस बढ़ता है संग्रह बढ़ता है खुशहाली घटती है ये बात समझ में आई ये अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई यदि किसी को संग्रह करना है तो यहाँ से और अच्छा सिद्धांत मिल गया आपको घटती है सदुपयोग के अभाव में है ना बिजनेस बढ़ता है संग्रह बढ़ता है ठीक और खुशहाली घटती जाती है क्योंकि आप संग आपको लग रहा था कि एक समय कुछ कमा लेंगे तो शायद मजे से जी लेंगे ये जो संभावना थी वो भी हाथ से चली गई आशा भी कम हो गई क्योंकि वो आया फिर से इनवर्स हो, हो गया फिर से हो गया फिर से हो गया करते चले जा रहे हैं आखिर हम सोच रहे हैं हमारे हाथ में आया क्या तो वापस वही फार्मर लगाएंगे क्या लगाएंगे तुलना 1955 में जब मैं पहले दिन नौकरी करने निकला था तो दो रुपये मुझे कोई नहीं देता था आज देखो कितने रोड नोट मेरी जेब में है उस उस उस तुलना में ही अपने आप को हम खुश मानने का प्रयास करेंगे एक दूसरा प्रयास कहाँ करेंगे वो मेरे साथी चार जो थे लंगोटिया यार प्राइमरी के उन्होंने क्या कर लिया वो तो वहीं के वहीं धक्के खा रहे दो खुशहाली तीन मेरे पिताजी ने जितना पैसा मेरे को दिया था उससे ज़्यादा पैसा मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं तीन हो गया चौथा हमारा नाम हो जाएगा है ना नाम हो जाएगा सुविधा तो दीदी उम्र के बाद क्या की सुविधा रोटी तो पछती नहीं गुप्ता जी को हाँ वही पैसा दे जाऊंगा मैं तो सुविधा दे जाऊंगा चौथा हमारा नाम हो जाएगा कहां लिखा रह नाम आसमान में न कहा लिखा रहता है कहा लिखा रहता है परमानेंट कहां लिखा रहता है आपके घर के सामने लिखा रहता है परमानेंट नहीं आप मर जाते हैं उसके बाद तो दूसरी प्लेट लग जाती है वहां पर अगर परमानेंट नाम कहीं लिखा रहेगा तो कब्रिस्तान में कहा लिखा रहेगा आपका नाम वहां परमानेंट है आजकल तो वहां पर भी परमानेंट नहीं बचा है अब ये कह रहे हैं कि कब्र को कितने साल बाद वापस री किया जाए क्योंकि कब्रिस्तान छोटे पड़ गए तो एक जो संभावना थी सदा सदा के लिए हमारा नाम जहाँ रोशन हो जाता है ना अब वो भी खत्म हो गई पक्की बात बता रहा हूँ आपको तो अब उसमें मल्टी टीयर कब्र बनाने की सोच रहे हैं। अब उसमें चलेगा ऊपर वाली कब्र किसकी वही बड़ा आदमी तो यह समझ में आ जाए पूरी समझदारी का पूरी समझदारी का निचोड़ क्या निकला आपको सदुपयोग करना आ गया तो आप सुखी हो गए समझदारी बराबर सदुपयोग लिखो समझदारी से सदुपयोग समझदारी से सदुपयोग अब फटाफट अपन समझ लेते हैं अब तक कुल मिलाकर तीन विचार आए हैं एक है आदर्शवाद उसने कोई बात कही एक है भौतिकवाद उसने कोई बात कही। और एक है तीन विचार, तीन तरीके से सदुपयोग को परिभाषित करते हैं सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो बातें बहुत ही एक कंसाइज एकदम हमको क्रिस्प पकड़ मे क्या हो रहा है यह ठीक बात है तो पहला विचार जिसके बारे में मैं लिखता हूं आदर्शवाद आदर्शवाद का मतलब ईश्वर केंद्रित उसके मूल में क्या है ईश्वर केंद्रित है उसको कह रहे हैं आदर्शवाद लाल पेन में लिख रहा हूं ईश्वर लाल नहीं है लेकिन हमारा वाद जो है मतलब जो विचार बना वो अधूरा है आदर्शवाद में तन के बारे में क्या मान्यता और तन के बारे में क्या सदुपयोग वह दोनों यहां लिखता हूं आदर्शवाद ने तन को क्या कहा तन क्या चीज है माया आपको क्यों मिल गया ये जन्म जनमरण क्यों होता है आपको जन्म जन्ममरण के चक्कर में क्यों पड़े आप पिछली बार आपने कोई गलती कर दी तो इसलिए आपको जन्म हुआ है कर्म का बंधन जो था वो कर्म का फल आपने काटा नहीं जीरो नहीं किया कार्मिक अकाउंट बैलेंस जीरो नहीं है गलती हो गई आपसे तो आप पैदा क्यों हुए गलतियों की वजह से आप पैदा हुए हो तो तन क्या चीज है तन तन तन हमको कैसे मिला है दंड स्वरूप में मिला है कर्मों का दंड है कर्मों का गलत कर्म किया अच्छे कर्म का तो दंड नहीं मिलता है तो कर्मों का दंड है तन के बारे में ये बताया ठीक है अब सदुपयोग क्या कह रहे हैं आदर्शवाद इसको कह रहे हैं मान्यता और इसको कह रहे हैं सदुपयोग सदुपयोग के बाद वो भी करता है तो तन यदि मेरे पाप कर्मों का फल है कौन से कर्मों का फल है पाप कर्मों का फल है आपका जो शरीर है आपको पाप कर्मों के कारण मिला है ईस्टर्न भी यही कहते हैं और वेस्टर्न भी ईस्टर्न में यही है क्या था आत्मा परमात्मा के घर में रहती थी पूरा सिद्धांत समझ देना भाई यहां बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे आत्मा का निवास स्थान क्या है आदर्शवाद में क्या करें यहां पर जीवन विद्या में नहीं कर रहे हैं कई लोग आधे-आधे आदि में सुनते तो बोलते अच्छा ऐसा कुछ करें वहां पर यह कह रहे हैं ईश्वर अच्छा, केंद्रित चिंतन में वेद में पुराण में रामायण में महाभारत में जिसमें भी बोलोग उसमें एक ही बात कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा के घर में रहती थी परमात्मा बोर हो रहा था एक दिन क्या हो रहा था परमात्मा बोर हो गया तो उसने क्या किया अपनी छाया से एक माया नाम की चीज पैदा करी सृष्टि पैदा करी तो परमात्मा की बोर होने के उपलब्धि से वो माया को क्रिएट किया अपने छाया से माया बनाया बोले कैसे बोले देखो ये लाइट में देखो छाया पड़ती कि नहीं पड़ती है ना ये छाया एक प्रकार की माया है पकड़ के दिखाओ पकड़ के दिखाओ पकड़ नहीं सकते ना इस संसार को आप पकड़ नहीं सकते हो ये माया है जितना पकड़ने जाते हो उतना हाथ से निकल जाता है देखो प्रवचन शुरू हो गया कुल सार इतना ही है उसका इसको कितने तरीके से आप बोलते हैं तो हिंदुस्तानी या ईस्टर्न फिलोसॉफी की हम बात करेंगे ईस्टर्न फिलोसफी में ये बताया गया कि जो तन है हमारे पाप कर्मों का फल है आत्मा परमात्मा के घर में रहती थी माया छाया के चक्कर में पड़ के वहां से निकली वेस्टर्न फिलोसॉफी में बता रहे हैं कि गॉड ने मना किया था आदमी बनाया उसको बोला एप्पल मत खाना क्या मत खाना तो एप्पल खा लिया तो गलती हो गई उसका दंड अभी तक भुगत रहे अपन ये पता है ना तो इस प्रकार से कर्मों के दंड के रूप में मिला है तो इसका सदुपयोग क्या है तन हमारे लिए पाप कर्मों का फल है तो क्या करेंगे उसको हम सदुपयोग क्या होना चाहिए इसको पीटो इसको क्या करो तपाओ तपस्या तो तन को तपाना ही ये सदुपयोग है आदर्शवाद का इसका सदुपयोग है उपवास करो उसका एक छोटा मॉडल क्या है उपवास करो भूख लगते खाना मत खिलाओ नींद आती है तो सुलाओ मत पानी मांगता पानी मत दो इसको जितना तपाओगे जितना तपाओगे उतना आपका ये पुण्य बढ़ेगा और ये कर्म कार्मिक अकाउंट जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा और आप जन्म जनमरण से मुक्ति हो जाएगी ये सदुपयोग है उसका यह बता रहे मैं नहीं बता रहा हूँ तो तन का सदुपयोग क्या हो गया तपस्या तपाना उपवास साधना ध्यान मेडिटेशन ये सब तन का सदुपयोग बताया गया ये बात समझ में आई योगा योगा योगा फिजिकल एक्सरसाइज आप स्वस्थ रहने के लिए करते है। वो तो एक अलग बात है और यहाँ पर है ना वो स्वस्थ रहना फिर भोगने के लिए तो वो और कहीं चला गया योग योग योग में बताए हैं जिसमें पहले आसन फिर प्राणायाम उसका लक्ष्य तो क्या है का समाधि तो तो तो उसी, उसी के लिए बना है सारा पतंजलि योगदर्शन समाधि और समाधि के बाद जना मरण से मुक्ति के लिए है तो शरीर को लगाओ काय में इन्वेस्ट करो राइट यूटिला आपका ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए तो ये दिस इज द राइट यूज ऑफ योर बॉडी एज पर द वेदांत या योगा योग, योग परंपरा की हम बात करेंगे ये बात समझ में आ रहा है तो शरीर की एक्सरसाइज को हम मतलब अलग देख सकते हैं श्रम के रूप में या कुछ वो तो आगे देखेंगे हाँ जी हम्म आराम से आराम हलो एक रामायण में आया है बड़े भाग्य मानुस्तन पावा तो तो इसके तो हो गया कर्मों जीवात्मा जो है, ये जीवों के में भी रहती है। तो पुनः तुलना करा तो जीवों से बेहतर है कि आप मानव शरीर में आ गए और आगे की लाइन क्या बोलो आगे की लाइन बोलो ना है? भैया हां आगे की लाइन ये है कि बड़े भाग या मानव स्तन को पा गए जिससे कि आप तपस्या में लग सकते हो जानवर नहीं लग सकते हैं महाराज पूरी तैयारी से आया हूं मैं ठीक है जी अब मन क्या चीज है मन को कहा आत्मा आत्मा क्या चीज है परमात्मा का अंश अभी विस्तार में नहीं जाएंगे लेकिन मोटा मोटा समझ में आ जाए तो मन के बारे में आदर्शवाद में ईश्वरवाद में जो मान्यता है वो क्या है कि मन आत्मा है और परमात्मा का अंश है तो अब सदुपयोग क्या है वापस इसको ले जाना है कहां ले जाना है जहां से बिछड़े थे वहां पर वापस ले जाना है तो क्या करो अब मन को कहां लगाओ मन का सदुपयोग क्या है कल्पनाशीलता मन में कहा लगाओ उसको परमात्मा में लगाओ काय लगाओ परमात्मा में लगाओ तो जीते समय कहा क्या करना है तो जीते समय क्या करना है तो मन का सदुपयोग भक्ति करो परमात्मा की भक्ति परमात्मा की भक्ति और संसार के प्रति विरक्ति तो भक्ति विरक्ति क्या कहा मन का सदुपयोग ऐसा कहा गया या नहीं कहा गया हा या ना तो भक्ति विरक्ति विधि से मन का सदुपयोग होगा यदि यहां वहां लगाया आपने तो दुरुपयोग हो जाएगा ईश्वर की भक्ति में लगे रहो रोज सुबह दुकान खोलते समय ओम करो और संसार माया है इसमें विरक्त रहो आज नुकसान हो कोई बात नहीं क्या लाए थे क्या ले गए है ना सब ये करते रहो फिर सब मोह माया है ठीक तो भक्ति और विरक्ति में लगे रहो अब धन क्या चीज है इनके साथ धन क्या चीज है धन क्या है ईश्वर की छाया से बनी हुई माया इसका सदुपयोग क्या है इसका इसका सदुपयोग है त्याग दान तो इसको दान करोगे तो ये धन का सदुपयोग हुआ ठीक है अभी देखो बड़े मजे की बात क्यों कह रहे हैं कि एक विचार है विचार इसलिए कह रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए कि नहीं हो गए क्या होगा ये एक दूसरे के धन को दान करो विरक्ति होगी तभी तो दान कर पाओगे और वह तभी हो पाएगी जब भक्ति होगी और भक्ति विरक्ति दान पूर्वक आप तपस्या पूर्वक जियोगे तो ये एक थॉट बना जो हजारों साल में बना लाखों साल के बाद एक विचार बना मानव को तो जीना क्यों है कैसे है और उन्होंने बहुत रिसर्च करके बनाया लेकिन पहुंचे यहां तक है ना और इस प्रकार से हमारे जीने का मॉडल ये हो सकता है कोई कुछ बोलो था फिर से एक बार तन को बताया कर्मों का दंड है तो तपस्या में लगाओ उसको तपाओ जितना इसको तपाओगे तपाने की बहुत सारी विधियां देखी कि नहीं देखी आपने गर्मी का मौसम में इसको तपाना है तो क्या करो आस पास कंडे जला के धूप में नींद आती है तो सुलाना नहीं है खड़े खड़े सोना है तपा रहा है इसको। भूख लग रही है तो कई दिन से खाए नहीं है। खाने में भी तपाना है एक ही चीज खिलाएंगे है ना एक ही प्रकार से रख रहे हैं नहीं तो पता लगा वो हंटर मार रहे हैदरी साहब मार रहे कि नहीं मार बराबर तपा उसको कोई इसमें से जीप में से तलवार डाल दे रहा है कोई क्या कर रहा है कोई क्या करता है जितना तपाओगे उतना ही सुख पाओगे ऐसा मान मानते हैं ठीक होगी बात मन को लगाना ईश्वर में तो ईश्वर के प्रति भक्ति और संसार के प्रति विरक्ति ये सदुपयोग है मन का और धन को लगाना दान में तो दान तभी कर पाओगे ना जब विरक्ति होगी आसक्ति होगी तो दान कैसे करोगे तो आपको प्रवचन दिए जाते हैं खूब सारा भाषण देते हैं आसक्ति मत रखो बाहर आओ विरक्ति में आओ प्रयास करो डब्बा यहां लगा है डालो इसमें ठीक है ना तो लोग डालते रहते हैं एक प्रकार का ये मॉडल बना ये समझ में आया इसमें कोई बोले गलत सही है है ना इसमें इतना ही है आप गलत सही कैसे बोलेंगे इसमें इतनी बात हो सकती है इसमें कोई एक भी सुखी नहीं वर्तमान दीदी वो तभी होगी जब धन जितना भी हो त्याग दो तो धन आएगा कहाँ से ये हमारी प्रवृत्ति है आना की बात नहीं जो है उसको त्यागो <laughs> मैं नहीं समझी दीदी जो भी परिवार में कोई बच्चा पैदा होगा कुछ तो धन रहता है उस परिवार में हाँ। जब उसको समझ में आया त्याग करो अच्छा समाज को ठीक है बात साधु बनने का ज्ञान के नाम सुन के जो महिलाएं डर जाती है हमारी प्रतिवादी दीदी सही बातें ज्ञान के नाम डरते हैं इसीलिए कहीं ऐसा नानी हो जाए भक्ति विरक्त में लग जाए हमें छोड़ के भाग जाए दूसरा दूसरा आ, सर, भी आया भौतिक बात भैया जी हाँ जी आ, ये जो एक बार और कुछ शेर शायरी हो रही क्या वंश मोर क्या समझ में नहीं आया वो पूछो तो बता एक बार और हो जाए वो गिटार वाले भाई को बोलना एक बार और बेचारा नहीं, नहीं करेगा क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। आ, मैं ये ये कह रहा था। हाँ। ऊपर। जी। आ, ये, आ, आप जो तपस्या वगैरह कह रहे हैं इसमें आ, जो भी चीजें आती है जैसे योगा हुआ या मेडिटेशन वगैरह हुआ इनका कुछ ना ये, कुछ इफेक्ट उस पूरे कार्यक्रम का एक आंशिक भाग आप तक पहुंचा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है समझने का यदि इसमें और आगे बढ़ोगे तो यही पहुँचने की बात आपके पास इतनी जानकारी है उसका बहुत पार्ट है जिस प्रकार से वो कहा गया ना सारा मेडिटेशन सारा योगा योग योग से आगे क्या होगा आसान प्राणायाम प्रत्याहार है ना ध्यान धारणा समाधि तक जाओगे वो उसका अंतिम लक्ष्य है और समाधि के बाद क्या होगा मरण जरन से मुक्ति होनी हमको और मरण जनामरण से मुक्ति होनी कुल मिला यही इसी के लिए सारा डिजाइन है कोई इसमें एक कदम पड़ेगा कोई दो तो पेरेगा कोई तीन पेरेगा वो एक वाला एक में भूल गया थोड़ा अच्छा लगा उसमें खुश हो गया है ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हाँ जी हाँ ठीक है आदर्शवाद बराबर ईश्वरवाद ईश्वर केंद्रित चिंतन सारा कुछ सोच रहे है। है तो हिंदू हो चाहे क्रिस्टी हो चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, हो यह सब में गॉड सेंट्रिक आदमी को समझना है तो उसमें कुल मिला के इतने निकल कर आता है इसीलिए सारे धर्म चीज के चट्टे पट्टे हैं उसका प्रमाण क्या है लड़ने के लिए लड़ने के लिए भौतिकवाद जी। एक छोटा सा प्रश्न आदर्शवाद की जो बात आप समझा रहे हैं तो कहीं मतलब जो मुझे लग रहा है कि जो हम सबके सुख की बात करते हैं कि इस आधार पे अगर जिएंगे तो सभी लोग सुखी हो सकते हैं पूरी दुनिया में या हो जाएंगे तो क्या कहीं ये भी तो एक आदर्शवाद की बात तो नहीं है एक बात जब तक आप सुखी नहीं होते हैं आपके लिए आदर्श यदि आप सुखी हो जाते हो रोटी खाने से आपका पेट भरता है तो आपके लिए रोटी अब आदर्श नहीं है तब आपको ये मतलब पता चलता है वेरीफाई होता है कि हर आदमी की रोटी खाने से पेट में भूख है वो खत्म हो सकती है जब तक ये आपके लिए सूचना है ये ज़्यादातर साउंड करता है आत्मशिवास इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया कि आत्मश्वास इसका कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना नहीं है हम यहाँ दान नहीं कर रहे हम कोई साधन भक्ति विरक्ति नहीं कर रहे हम कोई तपस्या नहीं कर रहे हम लोग सुख से जी रहे हैं मजे से जी रहे हैं लेकिन वो तो कितना भी बोलने के बाद वो हमारा ध्यान नहीं जाता तो ये प्रेजेंटेशन डिजाइन करना पड़ा कि आखिर क्या है तो यदि आपके पास सिर्फ सूचना जाती है और आप उसके प्रमाण को देख नहीं पाते हो तो आप आपको आपके लिए आदर्श ही है, है ना और अभी तो भौतिक बात भी आपके लिए आदर्श ही है अम्बानी आप बन सकते हो नहीं बन सकते ना तो वो भी आदर्शी है जब तक हमारी कोई चीजें पकड़ में नहीं आई तब तक वो आदर्श ही रहती है और अगर पकड़ में आ गए पार पा गए तब जाकर आदर्शवाद से मुक्ति है और एक छोटा सा और उदाहरण से जैसे जो कई धार्मिक गुरु होते हैं वो तो किसी भी धर्म के हो सकते हैं उनका एक अपना आश्रम होता है और वहाँ पर लाखों की संख्या में हज़ारों की संख्या में उनके शिष्य लोग रहते हैं और जो भी रहते हैं तो वो भी तो सुखी रहते हैं तो और उनमें जो सुख का जो कॉन्सेप्ट समझा है वो उन्ही धार्मिक ग्रंथों से समझा है अभी देख लीजिए ये अच्छा प्रश्न है मान लेते हैं कहीं पर एक आश्रम में गुरु रहते हैं और लोग सुखी रहते हैं वहाँ पर गुरु को अपन क्या मानते हैं सौ परसेंट और गुरु जी मरेंगे, नहीं मरेंगे? मरेंगे। और जो अगले गुरु जी आएंगे उनको क्या मानते हैं उनको भी सौ परसेंट अरे कहा मारा है? वो तो ऐसा होता ही है। उसको तो क्या क्या वो गुरु नहीं तो कैसे बनाना वो गुरु तो नहीं थे लेकिन ये भी गुरु है तो अब कितने गुरु होते हैं ये दो नहीं नाइनटी एट हो गए और नाइनटी के साथ चलने वाले आगे चल के नब्बे नब्बे से चलने वाले अस्सी अस्सी चलने वाले सत्तर और साठ और इस प्रकार से वो घटिया से घटिया होते तो गारंटी तो नहीं कि वो नीचे वाला 98 होगा उसके बाद 90 होगा फिर 80। नहीं हो पारा हो ना आप बताओ विवेकानंद जी के साथ जो भी लोग रहे क्या वो उनमें से एक भी आदमी विवेकानंद बने नहीं राम जी के साथ जो लोग भी रहे क्या कोई राम बना नहीं गांधी जी के साथ कोई रहा कोई गांधी बन पाया नहीं तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाए तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो पाए या तो ये मानना है कि वो पूरे थे ही नहीं नहीं हो सकता है कि उनके जैसे जीवन जी रहा हो लेकिन आश्रम में जाओगे तो अब तो जाओ तो उस प्रकार का सम्मान उनका नहीं है जिस प्रकार का पहले वाले का था तो अब तक आदर्शवाद में क्या हुआ है की जो कुछ भी महापुरुष हुए होंगे वो अच्छे कारण से होंगे हम क्यों माने गलत कारण से हुए लेकिन वो परंपरा उसकी नहीं बन पाई क्या नहीं बन पाई तो परंपरा नहीं बनी तो प्रमाण नहीं है प्रमाण क्या चीज है परंपरा ही प्रमाण है जैसे राम जी के साथ रहकर यदि कोई दूसरा राम बन जाए तो राम अभी जिंदा होता कि नहीं होता तो हम इंतजार करते कि आओ भार कोई अवतारी पुरुष पैदा हो हम इंतजार करते क्या कृष्ण पैदा हो जाता रावण के साथ रहकर रावण पैदा हुआ कि नहीं हुआ रावण की कमी है आया ना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि राम मल्टीप्लाई नहीं हुआ कृष्ण मल्टीप्लाई नहीं हो इसका मतलब क्या हुआ कि राम के पास यदि कोई अच्छी चीज होगी तो एजुकेशन में नहीं गई मल्टीप्लाई कैसे होता है आस्था विधि से कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होती है मानने से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी क्या आप सभी बातें मान लोगे तो क्या आपको तो तो तो तो तो समझ में आ जाएगी है ना तो मानने से कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है अब तक हम लोग अब तक हम लोग आस्था विधि से जिए हैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो पाए लेकिन भैया जैसे राम के बाद कृष्ण आए फिर गौतम आए महावीर आए वो हम उनको दूसरे रूप में देख रहे हैं लेकिन है तो है, वही चीज राम के साथ तो कोई राम तैयार नहीं हुआ अगर राम के साथ अवतार छोड़ दीजिए रा... राम के साथ यदि राम तैयार होता एक मिनट राम के साथ यदि राम तैयार हो तो राम की कमी पड़ सकती क्या सीधा फार्मूला है अवतार कहाँ जरूर पड़ती आपको की राम के साथ राम नहीं तैयार हुआ तो कोई अवतारी पुरुष आपको चाहिए तो एजुकेशन क्या चीज है एजुकेशन विधि से एज इट इज एज इट इज मल्टीप्लीकेशन संभव है जैसे न्यूटन ने जो कुछ भी पढ़ा लिखा ग्रेविटी का नियम वो हर बच्चा आज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है और ग्रेविटी का नियम बना के समझ के मतलब बनाना थो, बनाना तो है नहीं उसने समझ के क्या उसने रॉकेट लॉन्च किया क्या उसने रॉकेट लॉन्च किया उसके आने वाली पीढ़ी उसको समझ पाई तो उससे बेहतर काम की कि नहीं की तो एजुकेशन वो टूल है कि जो न्यूटन से आने वाली आगे की पीढ़ी न्यूटन से आगे निकल गई न्यूटन से आगे निकल गई न्यूटन की पीढ़ी इसका नाम एजुकेशन यदि राम का एजुकेशन हो जाता है ना तो आज का राम तीर ही नहीं मार रहा होता आज का राम तीर नहीं मारा होता ना कुछ और बढ़िया काम कर रहा होता तो यह हमको समझ में आ जाए कि महापुरुषों की कमी धरती पर कभी नहीं रही महापुरुष अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए कारण कारण हम लोग अभी तक आस्था विधि से जिए हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाए पारदर्शिता चरित्र में नहीं आ पाई क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर पाए क्वेश्चन नॉट अलाउड क्वेश्चंस हमेशा आस्था में क्या होते हैं क्वेश्चन अलाउड रहते हैं नॉट अलाउड रहते हैं राम जी खुद भी क्वेश्चन नहीं किए पिताजी बोले चौदह साल का वनवास पूछे पिताजी क्यों मैं कुछ कहना चाहता हूँ जवाब मालूम था ना। मैं इस बारे इस बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहता था, हूँ था नहीं तो करते कैसे वो थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ एक घटना मेरे साथ हुई उसका थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ हमको अब हम लोग आईआईटी में गए जीवन विद्या के कार्यक्रम में और प्रोफेसर तैयार हुए स्टूडेंट तैयार हुए मैंने बाबा जी से कहा कि भैया ये जो अपन इतने साल से कर रहे हैं ये प्रोफेसर तो चालीस मिनट का पीरियड पढ़ा गए घर जाएगा और स्टूडेंट परीक्षा पास होकर अपना डिग्री लेके बैठेगा जीवन विद्या जीने में तो आएगी नहीं लेकिन नागराज तो मरने देंगे हम हजारों नागराज हम तैयार करेंगे ये आप समवायता करते हैं शिक्षा परंपरा में हम लेके आएंगे हजारों नागराज तैयार होंगे ऐसा हमारा दावा रहा और वो आप, आप देख रहे हो कि आप ये नागराज बनने की लाइन में खड़े हो दूसरी बात एक घटना और बताता हूँ आपको मैं किसी कारण से अयोध्या चला गया और वहाँ एक बोर्ड लिखा था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ वो मैं अंदर से क्योंकि चक्रवर्ती शब्द का अर्थ अर्थ मुझे पता था वो कैसा होता है कि एक राजा घोड़ा छोड़ता है और कोई उस घोड़े को रोकता, रोकता तो राजा उससे युद्ध करता है और उसको हरा के फिर अगला तो पूरी धरती पे पूरे भारत में घूम घूम के वो सारे राजाओं को मार काट करके जो राजा बनता है वो चक्रवर्ती होता है तो मुझे इसलिए रोना आया था वो, वो क्या हत्यारा नहीं कह सकते उस आदमी को धन्यवाद नहीं चल रहा तो है है। है। चलिए आगे भैया भैया जी, जी, जी, देना एक मेरा छोटा सा सवाल बहुत दिन में आया बताओ। डर <laughs> तो नहीं गए आप? नहीं, नहीं भैया जी अभी तो रुकने वाली हूँ तो डरूंगी कैसे <laughs> <आचा>। <laughs> मेरा ये मानना है कि जैसा कि अभी पूजा पाठ की बात चल रही थी अरे मैंने तो कही तो इतने सारे पूरे संसार में मंदिरें बनी हैं हाँ। और उसी से सिख के घर में भी पूजा करते हैं लोग हम्म। और उसमें लोग कहते हैं कि पूजा ये गलत है भ्रमित है तो जैसे और लोग भी करते भी नहीं है तो उनको बोलते हैं कि इसके रास्ता सही नहीं है कभी मंदिर नहीं जाता कभी पूजा नहीं करता पूजा करनी चाहिए भगवान के मतलब घर जाना चाहिए उनसे हाथ जोड़ना चाहिए तो उनसे सुख मिलता है तो क्या ये सब गलत है कैसा है ये समझ में नहीं आता दीदी देखिए ऐसा क्यों होता है समझिए क्या होगा हमारे पास सब भी लोग सुनने रहे हैं सबके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है सबके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास जीने का एक तरीका होगा भय भय हमको स्वीकार है लेकिन यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो या तो हम काम करेंगे भय से यार जाना पड़ेगा बैंक में जब तो कल को निकाल देंगे तो कैसे काम चलेगा तो या तो भय से काम करते हैं तो लालच से काम करते हैं भय के साथ जुड़ा हुआ है भय एक निगेटिव है पॉजिटिव क्या है साथ ये समझ में आता है तो भाई और ला, लालच का मतलब होगा यहां पर लिख देते हैं इसको प्रलोभन है। चलो ठीक है तो एक तरीका है काम करने का भय दूसरा तरीका है लालच तो अब तक जिंदगी में जो कुछ भी आपने किया आप सोच के देखिए या मानव के इतिहास का अध्ययन करिए तो हम लोग सब साथ हुए दो तो भय के कारण है ना और बहुत सालों बाद थोड़ा विकास हुआ हमारा तो क्या हो गया लालच के कारण साथ हो गया आज जितने बिजनेस है जितने भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं गवर्नमेंट जो भी कर रही है ये जो कुछ भी इंसेंटिव हम दे रहे हैं ये सारा इंसेंटिव क्या है लालच के लिए लोगों को काम कराना तो दो तरीके ये बने भाई और लालच तीसरा तरीका क्या बना आस्था ठीक है बात आदमी घूम फिर के इन तीनों चौखट पर जाके रोता है आस्था का मतलब क्या हुआ भाई और लालच से जब पूरा नहीं हुआ तो भय बड़ा भय बढ़ा है भय घटा नहीं तो भय जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ गया तो एक फिर एक अदृश्य चीजों के प्रति आस्था रहस्यमय चीजों के प्रति कोई तो होगा जो ठीक करेगा जब हम देख रहे हैं कि हमारे में भय बढ़ रहा है समाज को लेकर राजनीति को लेकर आर्थिक तंत्र को लेकर बच्चों को लेकर पॉल्यूशन को लेकर पॉपुलेशन को लेकर ले तो फिर कोई तो होगा जो ठीक करेगा ये तो लोग तो ठीक नहीं कर रहे तो अदृश्य रहस्यमय शक्तियों के प्रति हमारे में कहीं ना कहीं आस्था बनी तो मानव में जीने के कुल मिलाकर तीन ही तरीके अब तक बने और ये आस्थाएं टूटती है, रहती हैं कि नहीं टूटती आप कितनी बार मंदिर गए उसके बाद आपकी आस्था बनी रही है कभी टूटी भी कभी टूटती हैं कभी, है, कभी फिर संभालते हो फिर कभी टूटती हैं कभी भयभीत होते हो फिर सोचते हो भाई से काम नहीं चलेगा चलो यार मेहनत करो ये मेहनत करो कि भाषा क्या है सकारात्मक भाषा भाषा है मेहनत करो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है लालच तो अभी तक मानव में भय प्रलोभन और आस्था लालच को प्रलोभन कह रहे हैं तो भय प्रलोभन आस्था के सहारे हम जिए हैं अब इसमें गलत सही की बात नहीं है कि ऐसा नहीं जीना चाहिए था ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं जीना चाहिए था इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या था इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या था ये बात समझ में आई तो यहां पर यह नहीं कह रहे हैं कि आस्थापूर्वक मत जिए आस्थाएं गलत है नहीं करें आस्थाएं अपने आप में अधूरी हैं, है ना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यदि आज भी हमको समझ में ठीक से नहीं आएगा याद सुनने के बाद भी तो हमारे पास भय में जीना प्रलोभन में जीना और आस्था में जीने के अलावा रास्ता क्या है तो आस्थाएं गलत है ऐसा कभी नहीं कहा जा रहा आस्थाओं के सहारे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इतने दिन बाद भी आपके अंदर ये स्वीकृति होने के बाद भी कि ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया उसके बाद भी आपके अंदर एक आस्था है कि एक दिन तो कुछ अच्छा होगा तो ये जो भी अच्छा होने की बात है भाई इतना एक क्यों कर रहा है हेलो हेलो तो ये समझ में आए हाँ जी ठीक ही चल रहा था जो चल रहा था तो ये समझ में आ जाए कि भाई प्रलोभन आस्था के अलावा हमारे पास जीने का कोई ऑप्शन नहीं था अब एक ऑप्शन आया एक ऑप्शन अब आया जिसको हम कह रहे हैं कि समझकर जीना ईश्वर यदि कोई चीज है प्रकृति यदि कोई चीज है मानव यदि कोई चीज है पेन यदि कोई चीज है उसको हम लोग ठीक ठीक समझकर उसके साथ ठीक ठीक जी सकते हैं समझने की ताकत हर मानव में है ही समझ क्यों नहीं पाए जब तक कोई एक आदमी नहीं समझा रहता है तब तक, तक दूसरे आदमियों के समझने की संभावना उदय नहीं होती है ये बात अपने को ठीक से समझ लेनी है तो सारे मंदिर मंदिर गिरजा अगर आप जाओगे कब तक जाओगे जब तक आपको अपने पे भरोसा नहीं होगा समझ नहीं होगी तो दूसरे के भरोसे भी जिएंगे है ना तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत जीना क्योंकि आप कोई तो भरोसा चीन है आपको या तो आप भगवान के भरोसे जियोगे और नहीं तो नहीं तो भगवान के भरोसे पैसे के भरोसे एक जीने का मॉडल दूसरा मॉडल अपने में संबंध की समझ होने से समझ पूर्वक जीना संबंध पूर्वक जीना व्यवस्था पूर्वक जीना इत्यादि इत्यादि बातों को हम ठीक से समझ सकते हैं। तो भैया भे भौतिकवाद से पहले भौतिकवाद से पहले जिन लोगों ने ईश्वरवाद को नकारा है वो किधर पहुंचे भौतिकवाद के पहले ईश्वरवाद को नकारने की किसी की हिम्मत ही नहीं था, बहुत था। चार वो आदर्शवाद के ये देखो वो इसको पैदा करने के लिए है सब जैसे एक मान्यता बन गई उसमें एक एक कार्यक्रम बन गया उसमें जीके लोग संतुष्ट नहीं हुए तो जिसमें जीके के वही लोग संतुष्ट नहीं होते हैं उसका विरोध करते हैं तो कोई कोई विरोध करते चले जाते हैं उनका एक संगठन बनता जाता है और एक एक, एक स्थली तैयार होती है जहां पर अगली स्थली आती है जहां पर भौतिकवाद आता है।, है ना क्योंकि यहाँ पर जो भी जात पात के नाम पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं जो भी दिक्कतें हो रही हैं, अन्याय हो रहा है उसको लेकर लोगों में अस्वीकृति है और वो धीरे धीरे लोगों में एक बिल्ड होती जा रही है ऐसे बिल्ड होने के बाद ये तैयार होने वाला तो वो एंट्रीम है वो चलेगा सब अब भौतिकवाद आ गया तो इसके बीच में कई सारे प्रयास के बाद ही आता है ये बात समझ में आती तो आदर्शवाद और इंट्रीम कुछ हुआ उसके आखिरी फलन है भौतिकवाद कि भैया कुल मिला सुविधा है चार वाद क्या कह रहा है शुरू से तो फाइनली उसका आखिरी स्वरूप क्या है तो आखिरी स्वरूप इतने निकल के आया कि भैया सबको सुविधा चाहिए तुम फालतू हल्ला गुल्ला नहीं करो है ना कुल मिला के पैसे वैसे चाहिए सबको बराबर और सबको मिल पैसे मिलने का अधिकार बराबर मिलना चाहिए यहां पहुंच जाता है मामदा ठीक है ये बात कौन सा भैया देखिए प्रयोग ही हो रहा है जब तक हम तन मन धन को ठीक से समझे नहीं है एक प्रकार की मान्यता बनी और वो भी एक दिन में बन गई हुई ऐसा नहीं है जंगल में आदमी पैदा हुआ और तुरंत ये मान्यता बन गई ऐसा नहीं है तुरंत बन गई होगी लाखों साल में जाकर मान्यता बनी आत्मा नाम की कोई चीज परमात्मा नाम की कोई चीज तन का कुछ करो मन का कुछ करो धन का कुछ करो ये मान्यता बनने में आप क्या सोचते हैं मिनटों दो मिनटों का काम है क्या लाखों साल में आदमी यहां तक पहुंचा लेकिन ये जो कुछ भी पहुंचा यह पर्याप्त नहीं पहुंचा पूरा नहीं समझ में आया तो उसमें अतरप्ति हुई और अतरप्ति का फलन हुआ लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध के स्वरूप में अब आया भौतिकवाद विज्ञानवाद ये बात समझ में आती है तो विज्ञानवाद के लिए हम लोग आगे अध्ययन करते हैं हाँ ब्रेक का टाइम हो गया क्या अभी नहीं हुआ ठीक है तो भौतिकवाद की बात करते हैं इसमें क्या कहा गया हाँ जी पांच सात मिनट में हो जाएगा भौतिकवाद क्या कह रहा है तन क्या चीज है वॉट इज बॉडी भौतिकवाद क्या कह रहा है? इट इज ऑनली सेंसेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल और ये मशीन एक प्रकार की यंत्र है है ना और ये यंत्र क्या चीज है एक प्रकार का इसमें कोई ठंडा गरम ये लगता रहता है कुल मिलाकर शरीर क्या है भौतिकवाद क्या कह रहा है? संवेदना है तो इसका क्या है? भैया जी क्वेश्चन करें थोड़ा किंतु परंतु आया मन में कहां से आया? फर्स्ट वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू यू थैंक मच कहा जैसे अभी आपने बोला कि <coughs> राम जी का कोई दौड़ नहीं है कृष्ण जी का नहीं है नेचुरली कि सब सब व्यक्ति विशेष रहते हैं सर्वश्रेष्ठ रहते हैं अजय uh, जी खुद खुद एक अजय जी है जिससे हम शिक्षा ले रहे हैं या तो उनसे कमतर हो सकती है या उनसे विशेष भी बन सकते हैं ये तो पिताजी ने आपके उठ के बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया वहीं कि वहीं मुझे बहुत संतुष्टि मिली कि पिताजी पिताजी ही होते हैं ये बात मुझे वहीं समझ में आ गया बहुत पॉजिटिव वे में लेकर उन्होंने समझा दिया गया है कि हम बहुत सारे नागराज जी भी बना सकते हैं यहाँ पर तो मतलब हर व्यक्ति में एक विशेषता होती है और वो खुद निखर के प्रखर हो आ सकता है ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का अनुयायी बन के ही या किसी को वो करके करें बिल्कुल ठीक तो है मैं आपके आधी बात से सहमत हूँ यहाँ अनुयायी की कोई बात नहीं हो रही है लेकिन ये एक बात हमको समझ में आना जरूरी है ये सभी के लिए आवश्यक प्रश्न है इसमें एक बात ये साउंड कर रही है एक होती दीदी विशेषता और एक होती है श्रेष्ठता ये दोनों में कोई अंतर होता है अभी तक अभी तक हम लोग विशेषताओं को के चक्कर में पड़े हैं विशेषता में प्रीरिक्विजिट क्या है जो एक होता है वो अनेक नहीं हो सकता तो अभी तक हमारे को पूरा एजुकेशन क्या है कि हर एक आदमी में कोई एक विशेषता होती है उस विशेषता को पहचानो वो वो अंतर क्रिएट कर रहा है या वो समानता क्रिएट करता है जैसे हर हर आदमी के नाक एक जैसी नहीं हो सकती ये विशेषता का मुद्दा हो सकता है लेकिन अगर नाक के आधार पर किसी को आप देखने जाओगे तो आपके और उसके बीच में असमानता आ गई तो विशेषताओं के चक्कर में हम पड़े हैं विशेषताओं का उपलब्धि क्या होता है यह बता देते हैं तो विशेषता का उपलब्धि हुआ अंतर से विशेषता होती है तो अंतर बनाकर रखना और अंतर बनाकर रखते हैं तो क्या होता है विरोध ये बात समझ में आ जाए दूसरी एक और बात हो सकता है इसी में एक नागराज जी नाम के व्यक्ति आए जो कि उस परिपेक्ष में विशेष दिख रहे हूँ अपने को है ना उस समय अपने को विशेष दिख रहा हूँ जैसे मोबाइल बनाने वाला एक आदमी जिस दिन पहली बार बनाया हुआ तो ऐसा लग सकता है उसने कोई विशेष काम कर दिया तो हर मानव परम्परा में कोई विशेष काम हम करते ही हैं करेंगे ही लेकिन यदि वो विशेषता का कोई सार्थक भाग है भी कोई सार्थक भाग है यदि वो एजुकेशन में चला जाता है तब वो सामान्य हो गया एजुकेशन में जाने के बाद क्या हो गया वो जनरलाइज हो गया अब विशेषता नहीं बची जैसे मोबाइल अब विशेषता की बात बची है क्या सामान्य बात है सामान्य बात क्यों हो गया ऐसा जिसने पहली बार बनाया वो तो विशेष रहा होगा है ना उस उसने अंतर को बनाया या अंतर को मिटाया अंतर को बनाया या अंतर को क्या करा उसने अपने सारी सिद्धांतों को एजुकेशन में लेके आए और एजुकेट कर दिया तो हर आदमी के पास आज जो है जो पहला आदमी जिसने मोबाइल बनाया था उसने पूरी ट्रक पे एक मोबाइल बनाया था किस पे बनाया था मोबाइल का साइज क्या था द तो होल ट्रक उसके 40-50 साल बाद फिर लोगों ने मोबाइल बनाया इतना बड़ा ऐसा लेके बात करना और उसके बाद की पीढ़ी और छोटा करते करते इतना कर दिया तो यह समझ में आना चाहिए कि एजुकेशन वो विधि है यदि कोई किसी में विशेष ज्ञान प्राप्त हो भी गया तो एजुकेशन विधि से क्या हो जाता है विशेष नहीं रहता यदि विशेष रह जाएगा तो क्या होगा अंतर होगा और अंतर होगा तो क्या होगा और विरोध होगा तो क्या होगा युद्ध होगा तो अब क्या हो गया सामान्य बनना ही श्रेष्ठता है श्रेष्ठता क्या है हर एक आदमी सुख को समझ सकता है हाँ या ना हर आदमी सुखी हो सकता है कि सिर्फ नागराज जी हो सकते हैं सिर्फ अजय भैया हो सकते हैं ऐसा ही है कुछ है जितनी बातें मैंने बोली उतनी सब बातें आप भी समझ सकते हैं हाँ या ना आप ऐसे जी सकते हैं हाँ या ना ये कैसे हो सकता है एजुकेशन दीदी से यदि जो कुछ मेरे को समझ में आया वो क्या चीज़ समझ में आया वो अगर मैं ठीक से समझा पाता हूँ तो आप, आप में से हर एक आदमी उसको समझने लायक है समझ सकता है अब कहाँ रह अंतर कोई अंतर रह गया नहीं रहेगा चलो आगे बढ़ते हैं ब्रेक होने वाला है अभी नहीं हुआ है अनाउंसमेंट के बाद ब्रेक होगा ये एक माइक यहाँ रखा हुआ था धन्यवाद नमस्कार मेरी तरफ से और मेन चीज़ अभी अनाउंसमेंट की यह है कि आज शाम में सेलिब्रेशन रहेगा 8 से 10 बजे तक तो उसके लिए जो अपना सेशन है वो थोड़ा सा जल्दी फिनिश होगा साढ़े पाँच पौने छः के बीच में छः बजे फिनिश हो जाएगा तो जैसे ही सेशन फिनिश होगा गोष्ठी सेशन फिनिश होते से सकते रहेगी आज तो पहले गोष्ठी रहेगी फिर डिनर रहेगा ऐसा रहेगा एक घंटे गोष्ठी छः से सात करके क्योंकि आज की गोष्ठी में आज जैसे कि गोष्ठी का लास्ट डे है कल मॉर्निंग में सेशन के पहले तो आप लोगों के दिमाग में क्या योजना बन रही है फिर आगे की इसको आप अभी सोचते भी रहे बातचीत के बीच में भी और इस पर अपन आज का डिस्कशन बेस्ड रहेगा गोष्ठी में और उसके बाद अलावा जो लोग निकलने वाले हैं तो उनको ये बताना रहेगा कि टिफ़िन कितने ले जाने तो अभी जैसे ब्रेक में जो लोग जा रहे हैं हर ग्रुप से एक एक बंदा एटलीस्ट आ जाए और अपने ग्रुप का नाम लिखवा दें कितने लोग हैं आप कितने बच्चे हैं सात साल से सा कम के हाँ हाँ पास कर दें ठीक <laughs> है इसको पास कर देते हैं हर ग्रुप का नाम चेक कर लेना आपके ग्रुप का किसी बंदे ने एंट्री कर दी है क्या तो हर ग्रुप का नाम में एक बार और बाकी जो एंट्री है वो सब एंट्री करते हुए इसको पास कर देंगे अभी नेक्स्ट वाले सेशन में एक बार बढ़ाना है वहां से हेलो <laughs> <Hello. laughs> तो इसमें कुछ आप सब लोग जब निकलने वाले हैं वो समय अगर पता रहेगा किचन को तो वो टिफिन की तैयारी उस हिसाब से करेंगे और आपकी कितने घंटे की जर्नी है उस पर बेस्ड वो क्वांटिटी रखेंगे खाने की ऐसा कर लेना तो ग्रुप में से एक बंदा अभी अभी कर लेते हैं अपन ग्रुप में से एक एक बंदा हर ग्रुप का एक एक बंदा आ जाए और अपने ग्रुप का नाम और जर्नी का टाइम और क्वांटिटी लोगों की लिखवा दें अभी लिख, आगे लिखवा दें टाइमिंग ताकि वो बन जाए कल के लिए खाना और लास्ट अनाउंसमेंट ये था कि एक ही मेरे हाथ में अंगूठी है चांदी की किसी की है वो भैया की है हाँ तो ये ले लें वही वही कर रहा हूँ उसके साथ ही मिसिंग वाला और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक येलो टॉवल एक औरज टॉवल है कुछ भैया लोगों का जो उड़ गया था तो वो किसी को दिखा हो प्राप्त हुआ हो तो एक ब्लैक डायरी है विशाल भैया की वो मिल गई एक प्रवेश भाई की ब्लू डायरी है ब्लू रजिस्टर है और एक वैगनार की चाबी है जो कि क्या दो हज़ार का नोट एक दो का नोट मिला है अभी बता बता बता देंगे वो वो आपस में में बात करके बता ओके ठीक है है है तो तो मिसिंग कोई भी आइटम किसी को मिले तो बता दें उसके में। और की चाबी जो है, उसमें लॉक ओपन करने करने बंद करने वाला आइकन ऐसी चाबी होगी वेगन की तो सभी देख लें जिसको भी कहीं दिखाई दी हो तो वो लाके साउंड डेस्क पर सबमिट कर सकते हैं थैंक यू